तो ये हमको समझ में आ जाए कि अपनी एक जिम्मेदारी है खुद के प्रति है ना खुद के प्रति जिम्मेदारी को निभने से तृप्ति है और फिर दुनिया के प्रति परिवार के प्रति जिम्मेदारी को हम निभा पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक एमसीबी के दिन अल्टरनेट की शर्ट पहन ली तो अब हो गया हमारा अल्टरनेट है ना तो वो होता नहीं ऐसे, है इससे लेकिन ठीक है पहन भी लो शर्ट पहनने में क्या बनाएगी तो जितना हम समझते हैं उतनी उपयोगिता दिखती है उतना हम दौड़ते हैं मजे से और जब भी वो कोई दिक्कत आई वो दिक्कत है ना दीदी दर्द पेट में कहीं रहता है और निकलता कहीं और है रहता इतना ही है कि उपयोगिता हमको समझ में नहीं आती उसके बाद तमाम तरह की चीज़ होती है कि इसमें मन नहीं लग रहा है ये ठीक नहीं हो रहा वो ठीक नहीं हो रहा वो बहनें टाइम से नहीं आ रही और भाई ऐसा कर दे रहे और भाई बर्तन नहीं माँज रहे और बच्चे है ना विज्ञान गुरु के बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहे आजकल है ना ले कहीं कहीं नहीं कहीं जाके बंदूक हम टपका देते हैं नो हो जाता है और विवेक ग्रुप के लोग काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। ऐसे तमाम चीजें नहीं तो गर्मी बहुत लग रही है गर्मी बहुत लग रही है पसीना बहुत आ रहा है बहुत इरिटेशन हो रहा है तो ये सब कारण जो भी बीमारी के जितने लक्षण हैं, इनके मूल कारण आदमी का उपयोगिता दिखना बंद हो जाती है ऐसा मेरा मानना है ठीक है या नहीं रुद्र भिता दिखती रहती है? कोई गर्मी नहीं लगती है कितने भी गर्मी में खड़ा रहे आदमी गर्मी लगती है उसको कितने भी ठंडक में रहे ठंडी लगती है उसको कोई आए ना आए उसको घड़ी याद नहीं आती वो अपना काम करता रहता है मानव में ताकत जो है वो केवल और केवल उपयोगिता विधि से और वो उपयोगिताएँ की देखने की निरंतरता हमको चाहिए जिसको हम समझ के रहें ऐसा नहीं कि आपको उपयोगिता नहीं दिखती कोई एक प्रेजेंटेशन होता है उसमें आपको एक उपयोगिता दिख जाती है और दिखने के बाद आपको लगता है बस अभी इतने की तो कमी थी अब तो हो गया मेरा और हम चलते हैं चलने के बाद थोड़ी देर में वो कल्पनाशीलता में जाती है ना सारी उपयोगिता चित्त में बैठी भाषा के रूप में वृत्ति में बैठी वो एक प्रकार से न्याय के रूप में और एक प्रकार का चयन हमने किया वो कल्पनाशीलता में कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए आ गई और जब चलने लगे तो उसकी निरंतरता में डाउट हो गया लॉस हो गई वो तो ये ये कुल मिला एक प्रक्रिया है सबके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है? ये नेचुरल कोई बोले मेरे साथ ऐसा होता ही नहीं मतलब उसको अभी और ध्यान देने की जरूरत है भाई तो यदि जिसके साथ निरंतरता हो जाएगी उसको वो बोल सकता है कि उसको समाधान हो गया भाई अपनी उपयोगिता सदा सदा दिखती रहे इसका नाम सर समाधान जैसे अभी आप बैठे हैं मैं भी बैठा हूँ सारे लोग बैठे हैं यदि हमको अपनी अपनी उपयोगिता अभी भी दिख रही हो तो आपको समस्या रहता है कि समाधान रहता है हाँ रहता है है खुशहाली रहती है आधे घंटे बाद आपको लगेगा बहुत हो गया अब अब बैठना उपयोगी नहीं है तो समस्या खड़ी होगी कुछ कुछ करेंगे दूसरा है ना तो अगर ये बात बनती है तो अध्ययन की आवश्यकता है अनिवार्यता बोलना चाहिए बल्कि आवश्यकता भी क्या बोले तो अध्ययन हमारे लिए आवश्यक है या अनिवार्य है अनिवार्य है तो जितना हम किए हैं वो तो कुछ तो किए ही ऐसा नहीं कि नहीं किए उसको और अधिक गहराने की बात है ताकि इस जगह पर हम पहुंच पाए अपने अपनी जिम्मेदारी पर कि हम अपने में समाधान की निरंतरता को देख पाए ठीक है बात अब समाधान की निरंतरता हो सकती है कि न सकती अभी एक मुद्दा है क्योंकि एक तो हमने सुन रखा है कि अनुभव बिना होती नहीं है ठीक एक हम लोगों ने एक भी अध्ययन किया कि अनुकरण विधि से भी हो सकती है कैसे हो सकती है कि साढ़े चार क्रिया दस क्रिया दस क्रिया में अनुभव की बात हो रही है साढ़े चार क्रिया में अब या तो साढ़े है या दस है तो साढ़े क्या है तो साढ़े क्रिया में कल्पनाशीलता है आप सबके पास जो एस, असेट है वो कल्पनाशीलता है ना इस कल्पनाशीलता को हम कहाँ लगाते हैं तो दस क्रिया वाला जो आदमी है भैया बहुत बड़ा हाल है भाई सब गेट क्लोज हो गया है इधर आ जाओ या न यहाँ इतनी जगह आप भी आ जाओ बेटा आकाश करते हो आप भी इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर रास्ता बंद मत करो हम्म अभी ठीक ये समझ में आया तो हमारे पास केवल एक असेट है उसका नाम है कल्पनाशीलता तो जैसे क्या करें हम प्रश्न यहाँ क्या कर सकते हैं हम हमारे हमने जागृति न्याय परम्परा शिक्षा व्यवस्था इतने सारी चीज़ें एक शब्द के रूप में है वो कुछ आशा जगाती हैं कभी वो आशाएँ ना न निराशाएं में भी जाती है कभी वो दबाव बनता है वो सब अलावा भी हम कर क्या सकते हैं हमारे पास क्या है क्या जो हमको लगाना है तो इसको बहुत अच्छे से यदि हम समझने जाते हैं तो ये समझ में आता है कि हमारे पास कुल मिलाकर एक चीज़ है वो है इमेजिनेशन पावर जिसको हम कह रहे हैं कल्पनाशीलता इस कल्पनाशीलता को कितना भरपूर हम लगाएं कहाँ लगाएं कुल मिलाकर के इन्वेस्टमेंट इसी का हो सकता है और तो कुछ है ही नहीं अपने पास करने के लिए तो हमारी कल्पनाओं को हम किस प्रकार कहाँ लगाते हैं है ना वो अपना इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिटर्न मिलेगा प्रकृति में सीधा सिद्धांत एक बीज बो प्रकृति क्या सिद्धांत एक बो सो मिलता है थोड़ा सा कल्पना लगाते हो कल्पनाशील हमको यह समझ में आ जाए कि कुल समझने समझाने का एक कार्यक्रम है समझना जीना समझाने में के योगफल में खुशहाली है और हमारे में जो भी जो भी दिक्कत है उसका केवल और केवल एक कारण है कि कहीं ना कहीं ताल चुकती है उपयोगिताओं की और उन उपयोगिताओं को निरंतर पकड़े रहने के लिए जरूरत है अपनी कल्पनाशीलता को लगाने की और कल्पनाशीलता को कहाँ लगाएंगे अब कल्पनाशीलता को लगाना उसी का नाम अध्ययन है तो कहाँ लगाना है साढ़े चार क्रिया में ही दस क्रिया संपन्न व्यक्ति जो भी होता है उसका पूरा एक पिक्चर जो है उसका जो एक, एक, एक आ, क्या बोलेंगे एक स्वरूप जो है हम साढ़े चार क्रिया में ही दस क्रिया दस क्रियाओं में क्या होता है इसके बारे में है ना हम उसको एक प्रकार का इंस्टॉलेशन करते हैं अपने में और इस विधि से हम समझते हैं चीज़ों को और जो समझना हो रहा है वो भी कल्पना में हो रहा है समझने के बाद अब जीना जब हो रहा है वो हकीकत में हो रहा है तो जो कुछ भी हम समझे उसको हकीकत में जीने जाते हैं और जीने के क्रम में यदि समझा हुआ ठीक से वेरीफाई हो गया ऐसा जी पाए तो वो अपने लिए प्रमाण बनता है तो उसके पता चला कि हमको सही में समझ में आया था नहीं तो नहीं समझ में आया इस प्रकार की यह चीज बनती है ये एक प्रक्रिया अपने को समझ में आने की बात बनी तो कुल लगाना क्या है कल्पनाशीलता कहां लगाना है दस क्रिया संपन्न मानव में क्या कल्पनाशीलता संज्ञानशीलता काम करती है वो दसों क्रियाओं के बारे में एक उसका पिक्चर ब्लू जो है वह साढ़े क्रिया में बन जाता है इसका नाम है अध्ययन ठीक है इतनी बात तो कुल मिलाकर हमारी सफलता समझने से है कुल मिलाकर हमारी सफलता समझ के जीने से है कुल मिलाकर हमारी सफलता समझ जाके समझाने के लायक हो जाने से समझने या समझाना ये उपयोगिता हुई तो इस उपयोगिताओं को समाधान के रूप में देखना उसकी निरंतरता आवश्यक है तो आग्रह ये है कि ये जो कुछ भी हम काम करते हैं यहाँ पर ये सब काम हमारी समझ को भी पूरा करने के लिए है लोगों के लिए जो कर पाते हैं वो तो एक इसका बहुत छोटा सा मुझे लगता है कि एक पार्ट है है ना हम तो हमेशा बोले कि सारे शिविर उत्सव है किस बात का उत्सव की हम कोई चीज़ों को समझ पा रहे हैं जी रहे हैं उनको प्रेरणा हो रही है और उसके फलन में हमारी में फिर से कोई ग्रोथ होती है आप देखो देख रहे हो कि हर बार शिविर करने के बाद मैं देखा कि हम सब लोग एक एक थोड़ी सी हमारी लीप आगे आगे आ, गया, आ गया जाते हैं हम लोग काफ़ी ऐसा आप लोग देख पा रहे हो जैसे दिसंबर में शिविर करेंगे ठीक उसके बाद वापस उसका पुनर्मूल्यांकन होगा उसका जो भी पेमेंट आया आपको पेमेंट भी आता है उसका पेमेंट आता है कि नहीं आता है है ना उसका भुगतान होता है जो भी काम होता है भुगतान मतलब मूल्यांकन होता है वो मूल्यांकन से हमारे अंदर तृप्ति होती है तृप्ति से हमारे अंदर और और समझने की जिज्ञासा होती है और, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ पाते हैं उसके बाद फिर स्टेगनेट हो जाते हैं इस प्रकार से स्टेगनेंट होते हैं फिर आगे बढ़ते हैं फिर स्टेगनेंट होते हैं इस प्रकार से अपनी यात्रा चलने वाली है ठीक है ये बात ये अपने को समझ में आएगा तो अध्ययन शिविर में अभी जैसे हमारा तो मेरा व्यक्तिगत रूप से आग्रह है कि सभी लोग बैठे इवन विज्ञान ग्रुप के लोग भी बैठे तो क्या है तो कैसे हम लोग अपना टाइम टेबल बनाए पहली बात तो अगर ये सहमति होती कि अध्ययन हमारे लिए अनिवार्य है आवश्यक नहीं है बल्कि अनिवार्य है तभी अध्ययन होता है अनिवार्यता से कम में अध्ययन नहीं हो सकता है आवश्यकता के अर्थ में कम हो पाता है अनिवार्य होने से अधिक होता है ठीक है बात तो आज बात। की गोष्ठी में यह बात आप सब लोगों से रखनी थी कि आ, ये देखो इसलिए हम अध्ययन शिविर करते नहीं कि बाकी लोगों के लिए बल्कि वो उभय पक्ष है उसमें हमारे में भी उसका आ, जो फर्क है वो पड़ता ही है तो अभी इतना ही है कि सब लोग अध्ययन शिविर करें और, और क्या टाइम टेबल हो खाना पीना नाना दाना तो करेंगे तो क्या समय हो उसको हम बैठ के तय कर लें तो कितने लोग अध्ययन करना चाहते हैं हमारी तरफ से सबको करना चाहिए जो लोग करना चाहते हैं हाथ ऊंचा तो करें आधा करना चाहते हैं आप लोग करना चाहते हैं क्या प्रॉब्लम है यार अच्छा विकल्प सि अच्छा कोई बात नहीं थी ठीक है, है। तो जितने भी लोग करना चाहते हैं वो अपना एनरोलमेंट करा दें प्रांजल भाई के पास और अब आएगा समय प्रांजल भाई आप भी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते क्यों नहीं करना चाहते भाई बताओ <laughs> <laughs> देखो छोटे भी कभी दिन काम आ ही जाते हैं उनसे दोस्ती रखो तो फायदे ही रहेगा बता ठीक कोई बात नहीं जब आपका मन करे तब करिए आग्रह है, है करिए नहीं कर सकते तो मत करिए है।, है ना ठीक बात है कर लो तो अच्छा ही विकल्प कर लो एक बार में अध्ययन करने से कुछ होता भी नहीं है, है ना ठीक है तो अभी टाइम टेबल को देखते हैं कि किस प्रकार से हो क्योंकि हमारे बाकी जो काम है वो भी चलते रहे और चूंकि हमारे पास अभी और भी लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं तो उनको भी हमको इसमें अपने डिज़ाइन ऐसा है कि है ना वो भी अपने काम के साथ वो हाथ बटाएंगे अपने को तो उसका भी प्लानिंग कर लेंगे जैसे ये आए या पूरे समय करोगे रहोगे ना आप तो अभी देखो इनका पाँच सात किलो वजन अपने कम कराना है तो चार पाँच चीज़ें सीखेंगे तो हम सब मिलजुल के अध्ययन भी कर लेंगे और काम भी कर लेंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि अपने को लोग कम पड़ेंगे है ना तो काफ़ी अच्छे से हो सकता है तो अच्छे से प्लानिंग करने के लिए रखा कि क्या समय रखे जाए जो पीछे हम लोगों ने किया उसमें ये तो ठीक रहा कि दो घंटे का सुबह का सत्र दो घंटे कोई दो दो घंटे के दो सत्र हम लोगों ने किए थे तो काफ़ी ठीक ठाक रहे तो हमारे मन में यदि एक प्रकार का अध्ययन की मानसिकता बनती कि हम ये एक महीना जो है अभी इस प्रकार से गुजारते हैं ना गाय दूध दे रही है रोटी बनी जाएगी बना ही लेंगे मिलजुल के लेकिन कल्पनाशीलता को हम पूरे एक महीने जो है इस पूरे थाट को को जीने के लिए मतलब थाट में रहने के लिए काम करें तो शरीर अपना काम करता रहेगा का? और विचार और हम लोग की बातचीतें और सब पूरे को इस बार ऐसा कर देते हैं कि पूरा जैसे चुनाव का वातावरण कैसा होता है ना कौन जीतेगा कौन जीतेगा जीते जीते सब लोग बात कर रहे हैं आपस में ठीक तो हमारे बीच में कहीं पर भी कोई भी बात हो रही है काम चलता रह रहा है मफिन छप रहे हैं ठीक है दूध गर्म हो ही रहा है वो सब चलता रहे लेकिन बातचीत हम पूरे पूरी कल्पनाशीलता को इसके साथ लगा दें तो जो लोग नहीं लगा पा रहे वो भी सोचे कि हमसे क्या गलती होगी? तो अगली बार उनको भी प्रेरणा बनेगी है ना तो ऐसा करें तो क्या समय रखना चाहिए मेरे हिसाब से वो दो दो घंटे के दो सत्र बहुत पर्याप्त हैं उसमें पिछली बार एक और काम किया था कि एक घंटा पठन के लिए निकालने की बात हुई थी अब उसको व्यक्तिगत रूप से निकालना चाहिए तो पाँच घंटे आपको लगाने हैं लेकिन दिन भर आपको उसी के बारे में सोचना है ठीक अपनी कल्पनाशीलता को जितना आप लगाओगे उसका ब्याज मिलेगा आपको है ना ये मेरे को जब बात समझ में एक, एक दिन ऐसे बाबा से बात करते रहे करते रहे आखिर आखिर हमको समझ में कैसे आएगा तो वो कुछ बताते रहे कि ये शब्द और ये अर्थ और ये सब हो गया आप क्या करें करें तो बताओ तो उस बातचीत में ये ध्यान गया कि अपनी जो इमेजिनेशन है उसको इधर लगाओ अपनी इमेजिनेशन कहीं कहीं दौड़ रही है ये इधर भाग रही, उधर भाग रही, उसको ठीक से नियोजित करना है कहाँ नियोजित करना है कुछ शब्द हैं, उनके साथ अर्थ हैं, उनके साथ कोई वास्तविकता है उसमें नियोजित करेंगे ठीक है ना ये बात तो काम पे लगना है किसको काम पे लगना है मैं को काम पे लगना है अरे साढ़े चार में तो नहीं हम सब कल्पना ही हम सब क्या है हम सब कल्पना है सबका नाम कल्पना है अभी तो ये कल्पना को लगाओ तो बस आगे के लिए अब आप लोग चर्चा करिए कैसे समय को क्या तय करेंगे सबको ध्यान में रखकर जैसे रामेन्द्र भाई भी हैं सोनू भाई खेती में हैं और किचन में किचन की टीम है टीम को बढ़ाएंगे किचन की भी लेकिन ये सब मिला जुला के विद्यालय है जैसे तो छोटे बच्चों का तो ध्यान नहीं होगा तो एक महीने छोटेंगे तो नहीं उनको तो क्या समय रख सकते हैं बाकी इतनी बात करके मेरी तरफ से बात पूरी होगी बाकी आप लोग तय करिए देखो पांच से सात में गोशाला नहीं आ पाएंगे किचन नहीं आ पाएगी भैया छह से आठ अगर करते हैं मॉर्निंग में छह से आठ और खेत, खेती खेती वाले का काम रुकेगा तो मेरे ख्याल से जो बारह से जो दो का टाइम है वो प्रपोजल में को लगता है बहुत ठीक है आप लोग सोचिए इसमें से दो में ज्यादातर लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और साढ़े सात से साढ़े नौ कर ले शाम को अब बच्चों बच्चों हाँ नहीं नहीं तो एक एक तो बारह से दो क्योंकि हम लोग के लिए अब टाइम को निकालना भी बड़ा कठिन हो गया है इतने हम लोग रेलवे डिपार्टमेंट से ज्यादा टाइट है ना तो इतनी सारी वेरियस एक्टिविटीज अलग अलग समय पर अलग अलग जगह हो रही तो ये प्रपोजल मुझे तो ठीक लग रहा है बाकी इसमें किसी को कोई दिक्कत लग रही क्या 12 से 2, 12 से 2, किसी को दिक्कत और 12 का मतलब पौने 12. 12 का मतलब पौने 12. ये हो गया ना ना वो हो गया दो बर्तन मान के आ रहा है ये करके आ रहा ये सब नहीं ये सब है ना छूट दिया छोड़ के आ जाए ना बाद में मान देना दो बजे बाद उसको बाद में तय कर देंगे अभी तो 12 से 2 के बाद 2 से वो करेंगे उसको है ना तो 12 से 2 ठीक है और साढ़े सात से साढ़े नौ करें कि आठ से कर ले रवि भैया बोलिए शाम की टीम वाले बोले है तो आठ करेंगे साढ़े आठ पे होगा भैया साढ़े सात बजे साढ़े <laughs> सात में कोशिश करते हैं साढ़े सात में साढ़े नौ खत्म करेंगे और आठ तो फिर दस बजे खत्म होगी दस को हाँ दस कोई लेट नहीं है भैया दस बहुत लेट होता है जिनको जाना होता है सुबह गौशा तीन बजे उठना भी जब भी चालू साढ़े नौ बजे खत्म कर सकते हैं ऐसा हाँ ये भी कर सकते हैं मतलब साढ़े नौ का टाइम रहे तो थी तो थी तो थी। के तो अनुभव से लोग कह रहे हैं साढ़े सात में शुरू नहीं होती हो पौने आठ आट... खाना सात बजे क्लोज कर दे रहे गेट में ताला लगा दें चलो ये भी ठीक है सात बजे गेट में ताला मार देते हैं। करते हैं एक मैंने टाइट ही कर थोड़ा सा क्या है जब उंगली सीधी से घिरी निकल रहा है तो रेडी कर लो सीख रहा है सीखने में ऐसे होता है प्रयोग लेकिन साढ़े नौ बजे दरवाजा खुलेगा ना खाना खाने के लिए <laughs> पहले से तय कर लिया कि हेलो हेलो हेलो ये इन्होंने पहले से तय कर लिया कि मैं तो लेट हो ही सकता हूं और मुकेश भैया भी, भी कोशिश करेंगे इसमें कैसे करेंगे देखो अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई दो चार लोग नहीं कर पा रहे तो वो पहले से तय हो कि कौन लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हैं ताकि अगले अध्ययन शिविर में उनको फ्री करने के लिए कुछ योजना बनाई जाए है ना ऐसा भी कुछ हो सकता है मतलब इमरजेंसी कुछ हो तो तो मुझे लगता है ज्यादातर लोग इसमें अटेंड कर सकते हैं ठीक है ना ये बात और विज्ञान ग्रुप की तरफ से आप लो, आप लोग कोई है आपके प्रतिनिधि विज्ञान ग्रुप के क्या करना चाहते हैं शाम के टाइम वेन में तो रोज तो कोई जाता नहीं है सब लोग बदल बदल के जाते हैं हाँ तो अब वो जाएंगे भैया उनके नहीं वो तो वहाँ बात करने के लिए आते हैं वो तो तो वो उनका जिम्मेदारी है कि वो उसको ठीक से सुन ले जैसे वो एक बार अगर आपका मन लगता है जैसे मैं अपने में देखा कि हमारा जब मन लगने लगा तो चलते हुए भी एक लाइन अगर सुनी तो उसका काफ़ी गहरा मतलब उसको पकड़ पाते तो आ, उसको लोग ऑडियो सुनेंगे उसको ऑडियो उपलब्ध कराएगा प्रांजल भाई और जिसका दो बार जाना हो रहा है उसको इस बार इस समय में एक बार के लिए करेंगे बाकी जो है वो बुआ की नानी की मौसी की लड़की की शादी है जो होगी उनका क्या करेंगे है? हाँ वही सब जुड़ गया इसी में जुड़ा हुआ मामला है तो ये सब मामला तो देखिए किस प्रकार से करते हैं कौन सी गोष्ठी हाँ सुबह एक डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन तो ग्रुप डिस्कशन में ये जो जो यहाँ के लोग हैं वो तो रहेंगे रहेंगे यहाँ के लिए सॉरी जो अपने आ रहे हैं वो तो रहेंगे उनके लिए तो ग्रुप डिस्कशन रखेंगे सके अब अपने लिए समय है कि नहीं वो भी देख लो मेरे को लगता नहीं कि अपने पास समय होगा सुबह के लिए बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा मामला तो तो मैंने कहा है कि आप दिन भर डिस्कशन करिए ना क्योंकि जैसे हमने कोई एक बात अभी आज डिस्कस कर ली कि जीवन को ऐसे नहीं ऐसा समझें क्या करें क्या नहीं करें क्योंकि अब अपने कोई डिस्कशन मोड में आना पड़ेगा जितना मेरे को पता हो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ अब आगे बढ़ने के लिए जो होगा हमको डिस्कशन करना पड़ेंगे डिस्कशन करने से कोई इसमें से पॉइंट निकलेंगे कोई प्रश्न बनेंगे तो पुनः उस पर ध्यान जाएगा उत्तर करेंगे अपन है न तो ये अध्ययन सत्र को कैसे चलाएंगे उस पर अपन कल बात करेंगे करेंगे कल से शुरू है परसों से परसों से बीस तारीख से जितने अध्ययनार्थी होंगे उनके लिए हमको कोई बहुत सेवा अवा का कार्यक्रम नहीं है इस बार हर बार नहीं रहता है वो अपने तरीके से रहेंगे है ना एक बार उनको बता दिया तुम्हारा सामान ऐसे ऐसे रहने का हो गया पठन के लिए एक घंटा उनको भी निकालना है पठन के लिए आपको भी निकालना है तो उनका समय वो निकालेंगे आपका समय आप निकालो उनका समय अपन लोग बता देंगे लेकिन आप लोगों के लिए नहीं बताएंगे आप अपना खुद पढ़ो देखो दीदी सबको मिलना और सबको बैठना वो सब में व्यवहारिक नहीं है मतलब काफ़ी उसमें टाइम लगता है ना इकट्ठे होना इसलिए जैसे आपको पर्सनल लगता है कि आपको पढ़ना है और ये रोजी दी के साथ पढ़ना है तो आप दो लोग मिलकर अपना बना लो ये दो मिलकर अलग बना लें दो अलग मिल के बना लें उस प्रकार से आपने कन्वीनियंस से बना लें भाई किसको क्या समय शूट करता है सोनू बजे सुबह पांच बजे उठ के पढ़ सकते हैं है ना लेकिन गौशाला वाले तो नहीं पढ़ सकते वो अपना नौ बजे आके पढ़ सकते है ठीक है कंपलसरी कुछ भी नहीं भाई अध्ययन अनिवार्य अध्ययन अनिवार्य हाँ पढ़ना तो पढ़ना तो चाहिए क्योंकि कहीं कही ना कहीं जो कल्पना चलता है उसको प्रिसीजन जो भाषा के साथ जुड़ा रहता है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है शब्द शब्द के अर्थ में वस्तु शब्द का अर्थ और अर्थ के स्वरूप वस्तु कुल मिला के लाइंग ठीक है तो लॉक कर जाए प्रांजल भाई टाइम बारह से दो अब मैं कहीं पर जाऊँगा तो मैं बारह आ जाऊँगा यहाँ पर बाकी लोग आप लोग भी कहीं भी जाओ तो बारह बजे जा जाओ भी पौने बारह बारह का मतलब पौने बारह बिल्कुल अपनी जरूरत है कि अध्ययन में आना तो अपन सबको सहयोग भी कर पाएंगे नहीं तो कैसे करेंगे नहीं तो लेट होने के कारण तो रहती ही अपने पास टाइम पे आने का एक ही कारण हो सकता है लेट होने का अनेक का अने कारण हो सकते हैं बिना कारण थोड़ी लेट होता कोई क्यों समझो दीदी टाइम आने का सिर्फ एक कारण के टाइम पे आना की इच्छा सिर्फ इच्छा एक का मात्र कारण होता है कोई भी काम सफल होने की यदि आप एक कारण में जाओगे तो एक ही कारण होता है उसका इच्छा होगी तो समझोगे समझोगे तो कर ही लोगे करोगे तो हो ही जाएगा और जो काम असफल होता है उसके पीछे हमेशा कारण रहते हैं ये हो गया वो हो गया वो हो गया वो हो गया ठीक असफलता के कारण नहीं चाहिए सफलता का कारण ठीक है जी होगी बात पूरी और कोई किसी को कुछ कहना है यानी कोई स्पेशल शेयरिंग किसी को कुछ मन में आया इस इस दौरान कोई बात क्लिक करी हो तो बता सकते हैं कुछ तो हुआ ही होगा आप बदलाव वो भी एक सार्थक होगा बताइए थोड़ा हाँ तो शेयर करिए भैया वो बड़ी उत्साह की बात होगी हम चाहें तो अब ऐसा गोला भी बना सकते हैं ना तो आमने सामने माइक दौड़ा देते हैं कोई लर्निंग हो तो बता नहीं तो कोई बात नहीं कुछ किया था हम लोगों ने बना लो आपने परी हो जाएगी चलो इधर आधार कुछ लो हाँ अभी परसों का जो रूटेन है कल से उसको चालू कर लेते हैं कि बारह से दो में अपन फ्री रह पाए सब सामान्य जो अपना टाइम टेबल कल सुबह से सामान्य जो टीमें थी जैसे सर्विंग की टीम जो थी वो कन्फ्यूजन में पहुंच नहीं पाई कोई बात नहीं आज तो हो गया शाम को कल से अपना सारा टाइम टेबल सामान्य ठीक है थीके? तो कौन बाइच वाइस शेयरिंग करना चाहते हैं या माइक सब घुमाते आप लोग इधर आ सकते हैं बच्चों लोग आप लोग आ जाओ उधर मम्मी लोग को इधर ही बैठे तो ये शिविर में क्या आपने को आपने क्या उपलब्धि हुई? ये शिविर में अपनी बस ऐसे बैठा रही कमर है हो हो गया हो गया दीदी ठीक आपने क्या उपलब्धि कौन बताएगा? कोई चीजों में में ध्यान गया हो इस पूरे कार्यक्रम जो लोग शिविर किए हैं वो भी बता दे हैं। और जो लोग सेवा किए हैं वो भी तो शिविर ही है तो वो प्राण भी बताएंगे प्राजल बताए सभी बताएंगे सब जानना चाहते आप कुछ शेयरिंग तो कल भी की थी जी तो बहुत अच्छा रहा जो अपेक्षाएं हम लेकर कर ले आए थे आज से करीब एक महीने पहले उससे कहीं अधिक जो है हमने पाया और इस दर्शन के बारे में भी जो हमारा आकलन था जो हम सोच रहे थे ये दर्शन बाकी दर्शनों से काफ़ी अलग है क्योंकि इसमें जो हमारे जीवन के दार्शनिक प्रश्न हैं वो भी कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाते हैं और एक मॉडल भी है जीने का समझने का कुछ करते हुए समझने का तो बहुत ही संतुष्टि अपने आप में महसूस होती है कि जो भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे एक वो और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आ, संबंध मूलक जीवन कैसे हो सकता है आ, परिवार का दायरा कैसे बढ़ता है और किस तरह से हम एक विश्व परिवार की कल्पना कर रहे हैं भले ही वो आज से सौ साल बाद वो सपना हमारा साकार हो या दो सौ साल बाद हो लेकिन एक इतने कठिन समय में हमने इतना बड़ा आत्मविश्वास पाल लिया है ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही विशेष है बहुत ही अलग है पहले भी संतों ने ऐसी कल्पनाएँ की लेकिन उसको साकार रूप देने का जो एक व्यावहारिक दर्शन हो सकता है मुझे लगता है कि ये तो एक अलग ही ऊंचाई पे ले जाता है हम सबको यदि वो हमारे जीवन में इस तरह से उतर पाए तो तो मुझे लगता है आगे अध्ययन शिविर में और भी अभी मैं विकल्प शिविर के ऑडियोज सुन रहा हूँ ताकि अध्ययन शिविर में मुझे अ, अ, समस्या नहीं आए तो मैं और मेरी पत्नी जो है मनीषा जी हम दोनों साथ ही में सुनते हैं और जहाँ जहाँ कुछ नोट करने का होता है तो उसको करके फिर से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ताकि अध्ययन शिविर का जो पूरा फ़ायदा है वो हमें मिले बाकी अपने अपनी तरफ से तो हमें लग ही गया है कि हम इस परिवार के हिस्सा है आप लोगों ने जिस तरह से अपना लिया है तो अब आगे देखते हैं कि कितना कुछ समझदारी के स्तर पे कितना जल्दी हम इसको समझ पाते हैं और किस तरह हमारे जीवन में उतर पाता है यही कुछ थैंक यू uh, मेरे लिए तो बहुत ही मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि इसके पहले दिसंबर में, में मेरा फर्स्ट शिविर था वहीकल भी मेरा शिविर अटेंड करने वाला था ये पहली बार था जब मैं न केवल अटेंड कर रहा था बल्कि टीम में था तो इनिशियली एक तो टीम के साथ जैसे सावनी दीदी के साथ में विनोद भैया के साथ में इनिशियल इन, इन, वर्क हुआ तब भी बहुत काफ़ी चीज़ें समझने में आई भी और जब इससे एंड पे था, था तब उस एंड से कैसा फील कर रहा था तो एक तरीके से दोनों एंड फील करना एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस था केवल दोनों एंड को समझ पा रहे हैं कि हम इस एंड पे भी थे उस एंड पे भी हैं और दो चीज़ पे अच्छी और बुरी मतलब दोनों पे ध्यान गया एक प्रोज में एक कौनस में एक एक शेयरिंग रख रहा हूँ केवल कि कॉन्फिडेंस uh, जो एक चीज़ है कि मैंने जैसे मेरे घर वालों को बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था मतलब आ जाओ आप तो आप सात दिन के बाद बोलना कि चल मैं चल दूंगा <laughs> तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि आ जाए और सात दिन बैठ जाए उसके बाद तो फिर वो बोल देंगे तो चल भी देंगे तो आए वो सात दिन के साथ दिन खुद ही बोले दीदी यहाँ पे जो लोग नहीं बैठे हुए थे तो एक वो स्टेज पे शेयर कर रहे थे आनंद भैया के फ्रेंड की आ, मैं तो मेरे दोस्त को ले जाने आया था कि जाने कहाँ फंस गया है तो दीदी -दी बोली मैं भी मेरे एक बेटे को लेने के लिए आई थी मेरी बुआ बोले अब मन कर रहा है दूसरे बेटे को छोड़ जाऊँ हाँ <laughs> तो कॉन्फिडेंस तो मालूम पड़ रहा है कि अपने अंदर से जो फील हो रहा है अब ये तो अच्छा वाला पार्ट हो गया जो दूसरा अच्छा करने वाला पार्ट है वो ये है कि अच्छे तरीके से ध्यान जा रहा है मेरा इस बात में कि मैं बिल्कुल नियमित नहीं हूँ <laughs> तो मेरी सारी टीम है जिनमें मैं हूँ वो जानती हैं अच्छे तरीके से <laughs> चाहे वो किचन हो चाहे वो खेती हो <laughs> चाहे वो गौशाला हो चाहे वो सर्विंग हो <laughs> तो मैं प्रॉपरली एकदम इनपंक्चुअल होने में एकदम पंक्चुअल हूँ <laughs> तो उस पर मेरा ध्यान है कि क्योंकि मेरा ऐसा बिलीव हुआ है कि जितना मैं जिन चीज़ों में रूटीन में आता जा रहा हूँ नियमित होते जा रहा हूँ तो उनके असर भी बहुत रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखते हैं तो इस पे काम करना है और हो हो जाएगा जल्दी से तो एक तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं ये देख पाए कि जो प्रमाण ग्रुप है उन्होंने इतना मेहनत पहले से किया हुआ है कि वो हमको ट्रांसफ़र कर पाए कि कैसे काम किया जाता है तो नीतू भाभी के साथ बहुत मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा और अगर मेरे को कोई असहमति भी हुई तो भी हम बात कर पाए और मतलब बहुत ही मैं आई रियली एन्जॉय इट और इनिशियल फेज़ में राधेश्याम भैया ने इतना अच्छा गाइड किया जाने से पहले भी उन्होंने बोला देखो ये चीज़ें इस पर ध्यान देना है और फिर अनीस भैया भी इम्पॉसिबल काम को कर देते थे <laughs> और दूसरा ये भी दिखा कि जो यंगर यंगर लोग हैं जिनके साथ हमें जुड़ना है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है वो डे वन पे नहीं होता है वो वो सेवन डेज में भी नहीं होता है वो ग्रेजुअली होता है और जैसे हमें निश्चितता आती है हम में विश्वास का अर्जन होता है वैसे वैसे उनके साथ जुड़ने जुड़ना होता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं काफ़ी अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखी और ये रखा कि जितना हम कर सकते हैं उतना किया जाए और जो बहुत ही इमरजेंसी चीज़ें हैं जिनको करना ही है तो उसमें आज जिन लोग के साथ अपना अच्छा सा बैठा हुआ है पहले से तो वो दो तीन लोग मिल उस काम को कर दें तो ये दो तीन चीज़ें थीं और फिर ये लास्ट में समझ में आया विच वॉज़ येस्ट एंड टूडे कि Uh, जब अपना उत्साह ख़त्म हो जाता है या हमको आलस से फील होता है तो इट मीन्स वॉट तो इट मीन्स कि अपने अंदर कुछ उपयोगिता है जो हम मिस कर रहे हैं तो इस पे वापस ध्यान चला गया जब मेरा पराठा प्रोजेक्ट्स वर्जन टू चल रहा था तब भी वो एकदम उड़ गया था और इस बार सेवेंथ डे ऑफ दिस वर्कशॉप में मुझे लगा कि कुछ चीज़ें जो फिर से मेरा कनेक्शन लूज़ हो गया है फिर से लेकिन इस बार जो है कनेक्शन जल्दी वापस बैठ पाया है जो कि पुराना प्रोजेक्ट वर्जन टू में नहीं हुआ था <laughs> उसको तो जैसे तैसे ख़त्म किया गया <laughs> तो ये है और ये और ध्यान जा रहा है कि हमको अपने अंदर कहाँ कहाँ काम करना है और कहाँ का अपनी अपनी सटीकता बढ़ानी है ये है। ये वाला शिविर मेरा काफ़ी अलग था क्योंकि इस बार मैं पूरे टाइम गोष्ठी में बैठा एक दिन नहीं बैठा वैन पे गए थे काफ़ी मज़ा है हम लोग की गोष्ठी में काफ़ी अलग अलग तरह के मज़ेदार लोग थे और रमेश सारे जी के साथ गोष्ठी थी तो काफ़ी अलग तरह से लोगों को देखने का मौका मिला पता चला कि कैसे ग्रेडियंट रहता है स्टार्टिंग में कैसे लोग बोलते हैं फिर बीच में कैसा आता है फिर आखिरी में कैसा उनका वॉल्यूम हो जाता है और ओवरऑल शिविर के टाइम पे एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि हम लोगों ने यहाँ पे पावर सप्लाई इधर की चेंज कर दी है पूरी नई कर दी है तो पूरे शिविर के थ्रू आउट कभी भी ऐसा कट जैसा कुछ फील नहीं हुआ बस तो सही है और बस धन्यवाद ये मेरा पहला शिविर था तो इसमें बहुत कुछ सीखने को ही मिला और जो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल था मैंने देखा बहुत कम था मेरा बस शिविर को अटेंड करने के बाद बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बोल सकते बस हाँ काफ़ी हद तक बहुत बढ़ा है तो इससे प्राउड वाली फीलिंग आती है अपने आप में भी और अब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मेरे घर वालों ने मेरे को कोई बेकार जगह नहीं भेजा या ऐसे ऐसे टाइम पास की जगह नहीं भेजा इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है जीवन में भी अब मैंने प्रांजल भय और प्रांजल भय के साथ भी थोड़ा बहुत इधर का भी काम सीखा शिविर में भी सीखा और अपने इससे शिविर से पहले हम स्वागत टीम में थे तो उधर लोगों को लोगों के साथ मिलना सीखा कैसे उनका स्वागत करें हाउसकीपिंग के साथ भी बहुत काम किया तो टीम स्पिरिट की भावना वो उजागर होती है तो ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी इस बार मेरे को किचन की जिम्मेदारी मिली थी तो मुझे लगता है किचन में करीबन इतने सारे लोगों का खाना और पहली बार और जो पुराने लोग थे उनमें से प्रीति दीदी को आ, बच्चों के शिविर में भेज दिया था तो काफ़ी मुझे लगता था मैं कैसे कर पाऊँगी इसको क्योंकि इतने सारे लोगों का खाना एकदम से आ गया था तो बीच बीच में मैं प्रीति से पूछती रहती थी कि कितनी चीज़ क्या लेनी है करके तो वर्षा दीदी का सपोर्ट अच्छा रहा क्योंकि वर्षा दीदी काफ़ी सब्ज़ियाँ वही बनाती थी हम तो सिर्फ काट फूट के दे देते थे, थे तो लगता था कि अभी भी इसमें मेरे को और आगे बढ़ना है क्योंकि मैं सब्जी अभी भी नहीं बना पाती हूँ मुझे उसमें बहुत दिक्कत होती है बनाने में हाँ पर साइड का पूरा मैनेजमेंट मैं देख लेती हूँ वो उसमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है मेरा और किचन में भी बहनों के साथ अच्छा व्यवहार रहा इस बार मेरे को ऐसा लगा क्योंकि कई बार काफ़ी विरोध आ जाता था कि ऐसा क्यों वैसा क्यों इन टाइम पे क्यों नहीं आए या क्या बात हो गई फिर भी बीच बीच में भाई लोगों से अभी भी थोड़ा कुछ रहता है <laughs> बोलते हैं आधे घंटा आते हैं घंटे भर <laughs> तो उसमें अभी मेरे को ही काम पड़, आ, करना पड़ेगा कि उसमें मैं कैसे और काम कर सकूँ और <laughs> नहीं मैं उसको कैसे देखूं वो मेरे को करना पड़ेगा उस हिसाब से <laughs> और गोष्ठी में भी अच्छा रहा इस बार आ, वैसे मैं ज़्यादा पकड़ नहीं पाती ऐसा लगता था मुझे पर जब बात शुरू होती तो उन लोगों के करीबन मैं क्वेश्चन के आंसर दे सकती थी ऐसा इस बार मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो इसमें मेरा इस बार का गोष्ठी अच्छा रहा बीच में एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं नहीं जाऊँ क्योंकि ठीक नहीं लग रहा था बहुत थकान थी पर उस दिन वैसा हो रहा था कि सबकी गोष्ठी में कोई कोई लोग नहीं जा रहे थे तो सब लोग एक दूसरे को खो दे रहे थे कि भाई मेरी गोष्ठी तू ले ले तू ले ले तो मैंने बोला अब मेरी गोष्ठी मेरे को ही लेनी पड़ेगी क्योंकि सारे लोग खो ही दे रहे हैं तो उस हिसाब से मैंने अभय भैया भाई को भी बोला था कि भैया आप देख लो कोई हो सकता है करके पर आखिर मैं मैं ही चली गई तो देखा कोई था ही नहीं सबकी टीम में ही लोग कम हो रहे थे तो उस दिन भी अच्छा लगा अगर जाने से और अच्छा लगा जो मेरा सिर दर्द जो भी था वो थकान थोड़ी दूर हुई उससे बात करने से ऐसा मुझे महसूस हुआ था तो गोष्ठी में भी बढ़िया बात हुई और मेरा भी ध्यान गया कि हाँ भाई इत, मैं इतना जानती हूँ मुझे ही नहीं पता था मैं कितना जानती हूँ इसके बारे में तो इस बार का ये अच्छा रहा मेरा जोरदार जोरदार नमस्कार सभी को बहुत अच्छा रहा इस बार बच्चों के शिविर लेने का अवसर भैया ने दिया और उसमें सारे भाई बहनों ने सहयोग भी किया एक बार बोलने से मतलब आ जाते थे दो दिन तो थोड़ा स्मूथ नहीं था सारे बच्चों को अरेंज करना और बात करना तो ये तो दो लोगों का काम है अगले बार ऐसा है कि जैसे ये शिविर का अपन आ, जैसे आयोजित करते हैं वैसे ही थोड़ा सा उसके लिए भी सोचना पड़ेगा कि वो बच्चों का और कैसे ठीक से हो जाए और दो तीन बहने तो चाहिए दो तीन बहने या भाई उसमें आ, चाहिए और आ, जो विज्ञान ग्रुप ने जो आ, मतलब व्यवस्था के रूप में जो देखा बहुत अच्छे से देखा जैसे स्वागत टीम में बच्चे बारह बारह एक एक बजे तक बैठे रहते थे और मस्ती में बिल्कुल उनकी थकान भी नहीं दिखे और पूरे समय उत्साह के साथ करते रहे तो ये भी बढ़िया रहा और शिविर तो मैं नहीं सुन पाई पर बार बार लग रहा था कि आए समय मिले तो पर वो हो नहीं पा रहा था छः बजे तक बच्चों के साथ ही रहती थी और शुरू के दो दिन लगता था क्योंकि वो किचन की आदत है ना तो बार बार ऐसा लगता था कि अरे किचन चले जाओ थोड़ी देर के लिए तो करके कर आओ ऐसा एक बार बार लगता था पर वो मैं ज़्यादा नहीं कर पाई बाक़ी तो बढ़िया रहा धन्यवाद बहुत ही बढ़िया रहा जैसे फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही अच्छा रहा कि सारी जो टीमें हमने बनाई थी वो उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया <coughs> स्वागत टीम रजिस्ट्रेशन टीम और आवास टीम हाउस टीम बहुत ही बढ़िया काम किया और कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा रहा और इस तरह से कोर्डिनेशन होने से बहुत ही अच्छा जो बैकअप है मेन शिविर को बहुत ही अच्छा रहा तो खास करके विज्ञान और विवेक को वी कैन गिव देम बिग हैंड बहुत बढ़िया बहुत ही जोरदार काम हुआ इस बार किचन में पहली बार ऐसे ट्राई किया कि भाई बी डी स्वरूप ये पहली बार बहुत ही अच्छा ट्राई किया आ, मुझे लगता है कि जो मुख्य हमारा सोच है कि नौकर मुक्त हुआ जाए उसके लिए बहुत ही अच्छा ये सोच था और काफ़ी हद तक अपने कामयाब भी हुए काफ़ी लोगों की पुंगी बज गई पर फिर भी कुछ न कुछ तो सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया ही किया जोरदार ताली किसी के हाथ किसी के कान किसी की कमर किसी के पांव किसी के सर क्या क्या दुखे उसके बावजूद भी जितना हो सके उतना भले फ़ोन करके ही बुलाए जाए फिर भी काफ़ी काफ़ी कुछ काम हो पाए और अगर हम गिने तो धाड़कियों के जो आवर्स हैं बहुत ही कम हो पाए और हमारा जो मानसिकता था कि दाड़कियाँ सब कर ही लेंगी ऐसा वो उसमें बहुत ही कमी आई ये सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि अपना अचीवमेंट है तो इसके लिए और एक ताली हो जाए और अगले शिविरों में अपने को ऐसा ही करना चाहिए जहाँ भी धाड़कियों के हेल्प लिया वहाँ भी हम ये सोचें कि हमने क्यों लिया और उसको भी कैसे ख़त्म करें क्योंकि क्या होता है हम अपने आदमी को नहीं बोल सकते रात को साढ़े नौ बजे चल घिस पर धाड़कियों को हम बोल पाते हैं न तो ये एक्सटेंडेड आवर्स का जो ये आदत है तो अपने बिल्कुल बेरहमी से लाड़कियों को बोल पाते हैं पर अपने आदमी को नहीं बोल पाते हैं। तो उसमें कैसे भाई सुबह साढ़े नौ बजे ले लो भाई तो कहने का मतलब है है है है कि कि अपना जो विचार की की तरफ रहता है की तरफ रहता रहता रहता और अपने आदमी वो अलग भैया कह रहे हैं कम कम से से इस विधि लोग भी शिविर कर पाएंगे अगली बार शायद आपने ट्राई कर सकते हैं अगर हम ये पक्का करेंगे पूरी तरह से दाड़की मुक्त शिविर हो बढ़िया है वो तो बढ़िया ही हो तो ही बोल रहा हूँ मैं है ना तो बढ़िया ही रहे तो उसको भी बहुत ही अच्छा हमने काम किया और बी वालों को बहुत ज़ोरदार काम किया लोगों ने ख़ास करके दिगी साहब इनके ध्यान में आने चाहिए कि जिसको एक ग्लास उठाने का आदत नहीं है वो बेचारे कितनी गर्मी में उधर गोले बना रहा था और कोई रोटी न बेल रहा था और कोई तवे के सामने भी बैठा था बहुत ही अच्छा रहा यानी मुझे तो ये उपलब्धि लगी जैसे गौशाला नौकर मुक्त हुई वो वहाँ से शुरू करके खेती धीरे धीरे कर रहे हैं और उस तरह से अपने को किचन भी खास करके शिविर के दौरान धड़की मुक्त करना ये बहुत ही अच्छी बात हुई दो तीन ध्यान आकर्षण है उसको मैं कहने जा रहा हूँ अपने इस बार बहुत ही लेट प्लानिंग चालू किया जनरली हम लोग 10 दिन पहले या 7 दिन पहले कर लेते हैं तो जो लास्ट दिन पे अफरा तफरी हुई कि सारे बर्तन ही चले गए सारे मंडप ही नहीं चल लगे तो उसमें जितनी हमने यानी एनर्जी डाली वो पहले से हम अगर प्लान करते तो इसको ऐसा देख सकते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे शिविर हम कर चुके तो अब ये भी कर लेंगे ऐसा ना हो अगली बार ऐसा मुझे लगता है तो कम से कम सात दिन पहले से हम सब लोग प्लानिंग करें ऐसा मुझे लगता है दूसरा है बिल्कुल और अपना तो डेट भी पक्का है शादी की डेट तो बहुत लेट पक्का होती है हमारा तो डेट भी पक्का है तो पहले से ही कर लिया जाए तो अन्य अननेसरी वो छोटी छो, चीज़ के लिए बहुत सारा एनर्जी बहुत सारे लोगों को गया दूसरा एक ध्यान में आया कि इतने बड़े शिविर में इस तरह से रोटी बनाना ये कोई स्वाभाविक बात नहीं है वो उसकी परंपरा नहीं बन सकती है वो कोई मॉडल नहीं है तो अपने को उस बारे में सोचना चाहिए जो भी हम सोचें उसको और करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी एनर्जी खाली रोटी बनाने में गई मेरी तो गई दूसरा है कि अभी भी अपना जो बर्थडे से चिपकाव है बहुत गया नहीं है तो बर्थडे का जो चिपकाव है खास करके खाने से पूर्ति करने का वो अपने को देखना चाहिए हाँ एक दिन में पनीर बनता है और उसी दिन में हम शरा भी बनाते हैं शाम को ये अपने को देखना चाहिए ये एक रिक्वेस्ट ही है दूसरा है जो लास्ट में टिफ़िन हम देते हैं उसमें मैं बहुत कहता ही आया हूँ आज भी कह रहा हूँ कि उसको बहुत एलेब्रेट नहीं किया जाए छोटा सा कुछ हल्का फुल्का दिया जाए ताकि उस उससे किचन टीम पे बहुत लोड आता है ये मैंने देखा है ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट ही है अगर स्वीकार हो तो बहुत बढ़िया होगा <coughs> और लास्ट है कि मॉर्निंग किचन में दिगिशाह मैं इनको पर्सनली नहीं है पर मॉर्निंग किचन के लिए कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल द डेज अंदाज ऑलमोस्ट डेढ़ गुना या दो रहा तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए क्योंकि फिर दोपहर का खाना शाम को चलाना नहीं चलाना वो एक विवाद है ही और उसको कौन खाएगा रखेंगे वो भी एक विवाद है ही तो अल्टीमेटली वो वेस्ट गया है तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और लास्ट पॉइंट है कि जो अपना कचरे वाला पीठ है भैया उसको अभी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि पहले दो पीठ भर चुके हैं तीसरे पीठ में जाके डालना है और उसकी दीवार इतनी बारीक है कि उस पर चल के जाना और उसमें डालना वो थोड़ा डेंजरस हो रहा है या तो फिर उस पीट्स को छोटा छोटा किया जाए और दीवार थोड़ी मोटी की जाए और उसको कुछ किया जाए क्लोज़ नहीं तो क्या हो रहा है कि वहाँ तीसरे पिट तक जाने का जगह भी नहीं मिल रहा है और कोई वहाँ पे गिर सकता है तो इतने मेरे ध्यान में आए पॉइंट्स तो जिस चीज़ -जिस को जिसमें ध्यान जाए प्लीज़ पूरा करें थैंक यू भैया इस पे ये बात रखना चाहती हूँ खाने में क्योंकि हमें पहले से बताया नहीं ओके। वो पर्सनल नमस्ते सभी को इस बार ब्रेकफास्ट की पूरी जिम्मेदारी के साथ थे, थे तो बहुत मज़ा आया आ, सब भाई लोग भी आए थे तो जागृत भाइयों को रोज़ उठाना है बड़ा मज़ा आता था मुझे वो <laughs> <उत> करके <laughs> आ, अच्छा रहा बहुत बहुत शांति से काम बहुत अच्छे से बना पाते थे ये देख पाए कि कब निपट निपट जाता था पता ही नहीं चलता था और बिफोर टाइम हमने काम किया रोज़ और काम करने की ज़रूरत है ही हमेशा लगता है सेवेंटी परसेंट कर पाए थर्टी परसेंट बचा ही हुआ है तो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए ये और गोष्ठी बहुत अच्छी रही दो दिन गोष्ठी मैंने पूरी संभाली तो काफ़ी कॉन्फिडेंस बना भी खुद थी और इसलिए लगता है कि अध्ययन की और ज़रूरत है और उसके लिए काफ़ी मन बना हुआ है ओवरऑल तो मुझे बहुत अच्छा लगा दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला लग रहा है क्यों इतनी जल्दी खत्म हो गया ये समय <laughs> बस। आ, विनी विमय केंद्र में थी सुबह के समय में तो ज्यादातर हिमांशु और मैं रिकॉर्डिंग लगा के सुनते थे तो बढ़िया रहा पैकिंग के साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग भी सुन लेते थे और चर्चा भी अच्छी हो जाती थी कई मुद्दों पे जो बात चलती थी उसमें भैया कैसे देख रहे हैं मैं कैसे देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से डिस्कशन होता था मज़ा आया ओवरऑल विनीमा केंद्र में और इस बार मुझे लगा लोगों से इंटरेक्शन कम हुआ मेरा जनरली ऐसा लगा कि काम काम ज़्यादा हुआ और और जो लोग हैं उनसे बातचीत नहीं हो पाई घर में जो आंटी रुके थे उनसे भी ज़्यादा बात नहीं हुई इस बार बैठ के कुछ बात की हो यहाँ के बारे में लोगों को रहता ही है जानना और जाने समय भी आ, मुझे भी नहीं पता था कि वो कब जाने वाली हैं तो वो भी चली गई और नोट छोड़ के गई तो बहुत बुरा लग रहा था कि अरे यार, यार इस बार तो ये ये बार तो छूट ही गया जैसे और किचन में ओवरऑल मज़ा आया बस वही जो भैया ने बात बोली आपसे आज शाम को बात हुई कम से कम आगे जो शिविर हैं अभी जैसे अध्ययन शिविर भी शुरू हो रहा है तो थोड़ा सा और व्यवस्था करने की जरूरत है ऐसा लग रहा है क्योंकि रोटी बनाने में मज़ा तो आता ही था पर वो एक अरेंजमेंट अभी भी उसको ठीक करने की जरूरत लग रही है बाकी ओवरऑल ठीक रहा इस बार शिविर में काफी मज़ा आया और मैं अपने कॉन्फिडेंस को देख पा रही थी वर्षा दीदी और पेती दीदी का काफी सपोर्ट था मैंने पहली बार चालीस किलो पचास किलो सब्जी बनाई नहीं तो मैंने कब भी सब्जी नहीं बनाई और मेरे को कभी ऐसा डर भी नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी क्या तो इस बार मैं देख पा रही थी कि हफ्ते भर में कभी भी वर्षा दीरी के साथ सब्जी बनाने का मौका मिला तो मतलब मैं देख पा रही थी कि मेरे को सपोर्ट मिल रहा था कि नहीं बेटा आप बनाओ आप कर सकते हो तो काफ़ी अच्छा रहा और गोष्ठी में भी जो भी सवाल थे लोगों के उसको मैं जवाब दे पा रही थी और मैं अपने जीते हुए जितना मैं जी पा रही थी उतना मैं जवाब दे पा रही थी ऐसा नहीं कि मैं कुछ और जी रही हूं और मैं जवाब कुछ और दे रही हूं तो काफ़ी अच्छा लगा और दिगिशा दीदी जैसे कह रही कि मैं सब्ज़ी नहीं कर पा रही हूं लेकिन हम देख पा रहे थे कि वो दीदी में व्यवहार में काफ़ी अंतर आए कि वो पूरी अपनी टीम को ले चल रही थी ऐसा नहीं मैं कर रही हूँ ये करी मैं मतलब जो ऊपरी वाले काम थे ना उन्होंने काफ़ी संभाले बर्तन को ऐसे करना है सब्ज़ियाँ ऐसी रखनी है हम अगर कुछ भी कर रहे हैं तो कभी आवेश नहीं दिखा कि आप लेट आ रहे हो या ऐसा कर रहे हो तो टीम में काफ़ी मज़ा आया इस बार मतलब ऐसा लगा कि मतलब कब काम ख़त्म हो जाता था और एक साथ खाना खाना तो इस बार परिचय शिविर में ऐसा लगा कि वाकई में हम लोग मतलब संबंधों और कार्य में को ले ही चले और भाइयों के साथ भी काफ़ी मज़ा आया नमस्कार सभी को आ, मेरे ऊपर शरबत और चाय बनाने की जिम्मेदारी थी तो मैं और नीलू दीदी ने पूरी की काफ़ी अच्छा लगा गोष्ठी में तो मैं दूध गर्म करने की वजह से नहीं जा पाई बाकी बढ़िया राय और एक बात और जैसे पिछली बार ऐसा हुआ कि आपने इतना नाश्ता बना दिया इतना खाना बच गया तो बहुत शिकायत रहती थी हम जाके घर में बोलते थे ऐसा लगा कि मेरी जिम्मेदारी है हम किस क्यों बोलें मतलब कम ज़्यादा तो होगा लेकिन इस बार ऐसा लगा कि नहीं यार ऐसा बोलना नहीं किसी को वो हमारी ज़िम्मेदारी है अगर उसके नाश्ते के बर्तन बच गए तो हमने बहुत आराम से किया उस चीज़ों को तो काफ़ी अच्छा लगा सभी को नमस्ते इस बार शिविर में भैया का पूरा एक बार बैठना नहीं हुआ मेरे लेकिन नवनीत भैया और प्रांजल को बहुत बहुत धन्यवाद उनकी वजह से कंटिन्यू सुन पा रहे थे जब जब टाइम मिला और आगे पीढ़ी आगे बार बार भैया के मुंह से और बाबा जी के मुंह से सुना हुआ अब दिख रहा है बहुत क्योंकि मैं देखिए इस बार गोनू ने इतना बढ़िया से मेरे साथ कॉर्डिनेशन करके जो कर पाया काम बहुत बहुत धन्यवाद गोनू का यहाँ पता नहीं वो लड़की मतलब मैं इस बार देख पा रही थी कैसे हम मतलब मेरे को जब भी काम मिला ना तो मैं करके ख़त्म करती हूँ इस पीढ़ी को देखती हूँ कि ये लोग लिखते हैं बढ़िया से कि भाभी बताओ क्या क्या काम है उसके बाद उसने वो लिख ले रही थी पूरा फिर भाभी ये बताओ कौन क्या करेगा आप बता दो तो उसको पूरा लिखना हर चीज़ को लिख के कैसे बार बार फ़ोन करके पूछना तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि सच में विज्ञान ग्रुप इतना दम लगा रहा है अपना मेहनत कर रहा है ये मैं इस गोनू के माध्यम से देख पाई बहुत अच्छे से और संस्थान में भी बहुत सारे अपने सारे बच्चे कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं हर समय बेकरी में अपने विज्ञान ग्रुप के जो बच्चे मेरे साथ मदद कर रहे हैं मेरे को उनका देख पाती हूँ कि उन लोग भी बढ़िया बहुत बढ़िया से मेरे से अच्छा कर पा रहे हैं अभी उन लोग बेकरी का कुछ कुछ काम तो बहुत अच्छा लग रहा है और शिकायत बिल्कुल नहीं लग रही मुझे इस बार मैं शिविर में बैठी चाहे नहीं बैठी लेकिन संस्थान के बाकी लोगों का भी जो काम देख के उनसे शिकायत नहीं बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है कि सब कोई बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और हर आदमी अपनी जगह से दो कदम आगे बढ़ चुका है तो वो देख देख के बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि अच्छी चीज़ में शामिल है और अच्छा हम कर पा रहे हैं ये विश्वास और ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अपने आगे बढ़ने के लिए बाकी सबका इतना सहयोग मिल रहा है ये भी बहुत अच्छे दिख पाता है कि जहाँ खुद अक्षम हो रहे हैं या खुद की गलती पता चलती तो वहाँ कैसे दूसरे हमको सपोर्ट हर समय कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा लग रहा है भैया आपका सपोर्ट हर समय देखने को मिलता है कि आपके होने मात्र से और आपके समझाने मात्र से सबको इतना बल मिल रहा है तो उसके लिए तो आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ और आने वाली जितनी भी जनता का देखती हूँ पता नहीं हम लोग को लगता है कि हमारे से इतनी आगे उनका दिखता है कि आ, मतलब कैच अच्छा कर पा रहे हैं और बहुत जल्दी उनकी स्वीकृति बनती है गोष्ठी में बैठो तो पता चलता है कि वो लोग बहुत जल्दी जल्दी हाँ अभी तुरंत विकल्प में आएंगे हाँ हम तो अध्ययन में आएंगे तो वो लगता है कहीं ना कहीं वो आपके समझाने का वो जो बढ़ गया है ना तो इसी वजह से हो पा रहा है तो बहुत ही बढ़िया है और सबका बहुत बहुत धन्यवाद पाती है तो कुछ ज़रूरी है ये मैं पहला परिचय शिविर मैंने किया है तो जी हाँ पूरा अटेंड किया है पूरा तो परिचय तो सिर्फ चीज़ों को समझना था ये उससे पहले तो मन बना लिया था यहाँ इसी वातावरण में रहने का इसी व्यवस्था में रहने का बाकी समझ में तो आया है बहुत कुछ बाकी देखेंगे कार्य और व्यवहार में कैसा वो हो पा रहा है या नहीं तो यही फिर अध्ययन भी करने वाली हूँ तो देखेंगे क्या हो रहा है हाँ मैं तो किचन में ज़्यादा भागीदारी नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी और ना सिविर में बैठ पाई दोनों में अब आगे है तो इसमें बैठूँगी तो उसमें समझूंगी कि क्या है मतलब क्या गलती है क्या समझ नहीं पाई हूँ उसके लिए आगे मैं कर पाऊँगी सभी को नमस्ते आ, मैं यहाँ आके मतलब देख पा रही हूँ कि इतने लोगों का खाना दीदी लोग बनाते हैं तो इन लोगों से प्रेरणा ले रही थी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं तो बहुत इन लोगों का भी सहयोग रहा कि मैं मेरे को करने के लिए मौका दे दी गई सदी दि, रोजी दीदी इन लोग तो बहुत अच्छा लग रहा है और इन लोगों के साथ व्यवहार भी अच्छा बन रहा है विचार में भी ऐ, ऐसे नहीं चलता कि क्यों हम लोग को ये काम करने के लिए बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं रहा कि ये हम कर सकते हैं ऐसा भाव आया और बहुत अच्छा लगा आगे और कर सकते हैं ऐसा लग रहा है धन्यवाद मेरे को इस बार बहुत ही मज़ा आया किचन में काम करके तीनों टाइम किचन में था लेकिन बिल्कुल थकान नहीं होता था और तबीयत भी नहीं बिगड़ी और जब दाड़कियाँ नहीं आई तो बड़ी खुशी हो रही थी मेरे को लेकिन जब वो आ गई तो बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज़ में एक मत होना चाहिए सबको कि आगे भी हमको इसी विधि से चलना है तो क्यों ना अभी छोड़ के उनको चले मेरे तो बहुत ही मज़ा आया चूल्हे में काम करके या जो भी करके सबके साथ बहुत ही खुशी खुशी कर रहे थे और देखी जैसे ही दाड़कियाँ आई तो लोगों की संख्या भी घटने लग गई तो ऐसा दिखा कि उनके आने से लोगों का आत्मविश्वास कम होने लग गया था तो मेरे को लगा कि ये इस मुद्दे पे थोड़ा बैठ के बात करनी चाहिए और किसी एक की सुननी चाहिए ऐसा लग रहा है हाँ एक मुद्दे पे भैया क्योंकि दिख रहा था लोगों में विश्वास बहुत बड़ा बहुत ही मिलजुल के काम कर रहे थे लोग तीनों टीम के लोग आ रहे थे काम करने के लिए लेकिन जैसे ही जैसी दाड़कियाँ लोगों की संख्या कम हो गई किसी का सिर दर्द किसी का पेट दर्द शुरू हो गया था नहीं तो साइड में रख के आ रहे थे सब तो बहुत ही अच्छा लगा बढ़िया रहा और सभी को नमस्कार मैं किचन में मैंने अपनी जिम्मेदारी संभाली तो देखा कि अब की बात किचन में भाई सभी भाइयों का बहुत ही सहयोग रहा सुबह चार बजे से लेकर रात के नौ साढ़े नौ बजे तक सारे भाइयों ने और बहनों ने मिलकर खूब अच्छा काम किया तो इससे मुझे ये भी लगा कि हम किचन को भी दाड़की मुक्त कर सकते हैं तीन चार दिन दाढ़की नहीं आई थी तो काफ़ी अच्छा माहौल रहा किचन में खूब मतलब मज़ा आया सारे भाई बहनों मिलके खूब अच्छा काम किया और ये भी पता नहीं चला कि हम चूल्हे पे रोटी बनाएँ या गैस पे बनाएँ हाँ थोड़ी दिक्कत आई थी कि रोटी कहाँ बनाएंगे क्योंकि गोबर गैस भी परेशान कर रही थी तो आसानी से अच्छे से काम हो गया तो मुझे लगता है कि अब की बात आई तीन चार दिन के लिए ही दाढ़की आई मगर अगली बार हम ये कोशिश करेंगे कि किचन में डाढ़ आएगी नहीं तो ये मेरा अच्छा रहा धन्यवाद Um, जैसे कि सब लोग बोल ही रहे हैं तो ये मैंने पहली बार इतने फोर्स uh, में देखा है होते हुए कि हर डिपार्टमेंट हर टीम अपना काम कर रही है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अदर थिंग्स आर हैपनिंग और एवरीबडी वाज फोकस्ड जैसे कि जहाँ पे भी जा रही हो एवरीबडी इज़ हैविंग फ़न जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं देर देर स्माइलिंग देर लाफिंग इंटरैक्शन चल रहे हैं पर काम एकदम ऑन पॉइंट हो रहा है तो ये मेरे को बहुत ही मज़ा आया ये चीज़ देख के अनदर थिंग वाज कि हाँ और uh, ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम लोग हर जगह थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं जैसे कि इस बार करिए यूजुअली क्या होता है कि बिकॉज परिचय शिविर इज सो बिग हम लोग उसमें थोड़ा ओवरवेलम होकर uh, काम चलाव काम भी कर देते थे बट इस बारी भले मेन्टेनेंस टीम का काम हो हाउस का हो आई मीन म्यूज़िक गाने के समय भी और लाइटिंग एक्स्ट्रा और हर जगह पे लाइक हाँ और uh, रेडियो हर जगह uh, लाइक पूरे समय चल रहा है तो एक एक्चुअल जैसे कि uh, हम लोग मैन पे जाके बोलते हैं कि हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हैं तो बहुत इंस्टीट्यूट वाली फीलिंग आई और ऐसे कहीं हम uh, देख नहीं पाए इसके पहले कि uh, एक परिवार भी है पर इतना ऑर्गेनाइजेशन भी है तो ये मेरे को बहुत ही ख़तरनाक ब्लेंड अच्छा लगा <laughs> और अनदर वाज कि ऑफ़ कोर्स मैं शिविर में तो बैठी नहीं uh, पर जैसे कि कल भी लोग सवाल पूछ रहे थे और ऑल एंड न्यू जैसे कि मेरे मामा जी को कल बताया ऑल एंड न्यू अबाउट दोज पीपल वाज को किसको चावल पसंद है किसको हलवा दो बार चाहिए रहता है <laughs> क्योंकि मैंने सिर्फ सर्विंग में काम किया <laughs> तो दैट्स ऑल आई न्यू अबाउट इट और दैट ऑल्सो शोज़ फोकस क्योंकि हर टीम को आई एम श्योर कि उनकी टीम के बारे में ही पता था सिर्फ काम करते समय uh, वो एक बहुत ही कूल चीज़ थी और ऑल्सो uh, इस बार हमेशा ऐसे होता है कि कैसे तो भी मैं कोई लीडिंग पोजिशन ले लेती हूँ किसी भी टीम में इस बार मैं <laughs> मैंने कोई लीड वाला काम करा this time around I obeyed the leader जैसे कि शिखर वॉज the leader for serving क्योंकि आवाज़ का काम तो देखो उन लोगों ने निपटा दिया एकदम स्नीकी तरीके से तो वो तो मैंने करा नहीं आवाज़ का काम मोरलेस बहु पर उसमें मैं लीडर थी क्योंकि तो इस बारी आई जस्ट लिसन टू शिखर मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया बहुत ज़्यादा कोई मुझसे पूछने आया पता नहीं क्यों क्या सोच के मैं बोला वो जाकर उधर से <laughs> uh, तो मुझे uh, ऐसा लगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि मैं भी सिर्फ सुन के ही काम कर लूँ इंस्टेड ऑफ अपना लगाने के तो ये बात मुझे अच्छी लगी और बढ़िया दैट्स ऑल थैंक यू इस बार आधा तो मिस हो गया घर गई थी तो ऐसा लगा भी कि थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए था तो अगली बार से इस बात का ध्यान रखूँगी फिर आने के बाद मैं देखा कि इतने अच्छे से टी, आ, टीम बन गई है सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं मैं कहाँ जाऊँ तो वर्षा मासी के साथ लंच में ही चली गई तो ब्रेकफास्ट होता था उसके बाद बैक टू बैक लंच होता था तो बहुत मज़ा आया काफ़ी सारे नए लोगों के साथ काम करने को मिला जैसे दिगिशा दीदी और दीपा चाची तो देखा उन लोगों के साथ भी मुझे काफ़ी देखने को मिला कि कितनी जिम्मेदारी के साथ वो लोग भी करते हैं और जिनके साथ कभी उतनी बात नहीं हो पाती थी क्योंकि हमारे फील्ड अलग अलग थे तो उनके साथ बात हो पाई फिर इस बार सर्विंग में भी एक टाइम चली गई तो मैंने ये देखा कि बाकी बार जो होता था गोष्ठी के अलावा मेरी लोगों के साथ कोई इंट्रैक्शन होती नहीं थी क्योंकि मैं पहले से हाय हेलो करूँ ऐसा अभी तक मेरे साथ हो नहीं पाया है तो वो आ, सर्विंग के थ्रू मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में थोड़ी बहुत बातचीत की लोगों को पहचाना और ऐसा रहता ही है कि शिविरार्थी भी हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो उनको भी मौका मिला और मुझे भी मौका मिला तो ये एक नई चीज़ थी बाकी सुना तो नहीं मैंने आ, लेकिन गोष्ठी कुछ दिन हुई उसमें गए थे तो Uh, देखा कि आंसर्स हैं अपने अंदर भले ही हम उसको जी जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं लेकिन आंसर्स हैं तो अभी उसको स्वीकारना बाकी है ही पर आंसर कर पा रहे थे तो अच्छा था काफ़ी अच्छा था सभी को नमस्ते uh, मैंने भागीदारी हाउसकीपिंग uh, में की थी तो उसमें टीम बनी थी तो काफ़ी अच्छा लगा सफ़ाई मेंटेन करना कैसे सब लोगों से आवाज़ का भी देखा था कि कहाँ कुछ कम पड़ रहा है ठीक लगा और ऐसे थकान भी नहीं लगी ज़्यादा कुछ क्योंकि फिर सब आ वो देख रहे थे तो सेफा लीदी तो थी तो कहीं कम पड़ रही थी तो उनको देख रही थी या कुछ पूछ रही थी कि ये ऐसा क्यों यार क्या चौबीस घंटे हाउस कीपर हाउस कीपर सब ये करना है क्या तो फिर उनसे कुछ कुछ पूछ रही थी काफ़ी अच्छा रहा हम इस बार हाउसकीपिंग सफाई वगैरह देखना मेंटेन एक टीम वर्क में कैसे काम करना वगैरह सब इंटरेक्शन भी हुआ शेफादी वगैरह विज्ञान ग्रुप से कुछ कुछ लोगों से तो बाकी तो सब ठीक ही है तो हाउस हाउस हाँस्ट हाउसकीपिंग टीम में, में मेरी जिम्मेदारी थी तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ कर पाया मतलब उंगली में लग गई थी लेकिन बहुत कुछ हुआ मतलब सब लोगों ने मिलके के किया और गोष्ठी के टाइम पे ये ध्यान गया कि मतलब दूसरों को समझा तो पाते आगे वाला समझ जाता लेकिन ऐसा लगता था कि मुझे ही कुछ समझ में नहीं आया मैंने कुछ कुछ बोल दिया है तो फिर खुद ध्यान जाता था कि नहीं अभी और समझना है और सर्विंग के टाइम पे ये होता था कि मतलब आगे वाला कुछ कैसे देखता था या अलग ही पेश आता था तो फिर लगता था नहीं यार ये अलग ही कर रहा है फिर धीरे से और ध्यान जाता था नहीं हमें खुद मतलब सम्भल के ठीक से करना है हमने जिम्मेदारी मतलब हमको ही ठीक से जिम्मेदारी से पेश है हमें ही ठीक से जिम्मेदारी को पहचाना है यही बात लगती थी बस आ, तो इस बार मैंने भागीदारी किचन में भी दी थी तो उसको देख के पहले तो ऐसा लगता था कि चूल्हे पे इतनी गर्मी में कौन जाके तपेगा उधर कौन रोटी बनाएगा सांस लेने का तो बन तो नहीं बनती नहीं है वहाँ पर तो आ, इस बार मेरा वही था कि किचन का भी थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए तो मुझे ऐसा लगता था कि उधर बड़े बड़े लोग हैं तो थोड़ी डांट भी खानी पड़ेगी थोड़ा हार्ट भी कटना पड़ थोड़ा हाथ भी कटेगा और थोड़ा जलेगा भी तो सब कुछ हुआ डांट भी थोड़ी सी खानी पड़ी पर मज़ा बहुत आया और ऐसा लगा कि किसी भी काम से बचना नहीं चाहिए क्योंकि घूम फिर के उस पे आने पड़ता है तो <laughs> तो इसमें काफ़ी मज़ा आया और सर्विंग में भी शिखर भी जब लीड ले रहे थे और विज्ञान ग्रुप के भी कुछ कुछ भैया दीदी लोग आए थे तो उसमें काफ़ी इंटरेक्शन बढ़ा और सर्विंग में काफ़ी अच्छे से मन लगा और किचन में भी बहुत अच्छे से मन लगा और हाउस कीपिंग मैं इस बार मैं नहीं कर पाई क्योंकि ब्रेकफास्ट की सर्विंग रहती थी और उसके बाद में एक दो घंटे बाद वापस से सर्विंग रहती थी तो हाउस कीपिंग में इतना ज़्यादा मैं भागी मतलब भागीदारी दे ही नहीं पाई उसमें तो कोशिश करूंगी कि जहां पर भी मैंने ठीक से मन लगा उसमें और ठीक से कर पाऊँ और व्यवहार का उसमें ज़्यादा ध्यान रख पाऊँ थैंक यू सभी को नमस्ते तो यूजुअली मैं मेनटेनेंस में आती हूँ तो पिछले साल तक हम लोग साफ़ सफाई जो भी ये सब गिट्टी वगैरह डालना ये सब हमने करा था पिछले साल तो इस बार मेरे लिए एक न्यू चेंज था कि मैंने सावनी के साथ रजिस्ट्रेशन में अपना वो लिया था तो वो कुछ एक अलग ही काम था मतलब इसमें हम लोग यूजली ये करना है वो करना उसमें बैठ के लोगों के नाम लिख रहे हैं कहाँ वो रुकेंगे क्या करना है लैपटॉप के सामने तो ये सब चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी और मैंने देखा कि अगर जैसे कि इस बार सावनीधी ने उसकी जिम्मेदारी ली थी तो वो लिटरली आठ नौ घंटे तक लैपटॉप के सामने बैठकर ये सब चीज़ें करना उनका चला मैं तो बीजू से उठ के चली जाती थी कभी गौशाला कभी कहीं तो ये मैं देखा कि जब जिम्मेदारी लेना है तो उसको अच्छे से करना है तो ये जब मुझ पर अगर आएगी तो उसको मैं अच्छे से कर पाऊँ ऐसा मुझे लगा और काफ़ी मन लग पाया मतलब मुझे अच्छा लगा उनके साथ काम करके भी और उस जो भागीदारी थी उसमें निभा फिर दो तीन दिन जो रजिस्ट्रेशन चला उसके बाद मैंने सर्विंग में तीनों टाइम सुबह सुबह दोपहर शाम का करा था तो उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस बार पिछली बार रमेश मौसा जी मांशु मौसा जी से लिया था इस बार शिखर बह ने उसकी रिस्पांसिबिलिटी ली और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्योंकि मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं भाग जाओ भाग जाओ सर्विंग से बहुत अच्छे से हम लोग आखिर तक रुकते थे सब लोग साथ में साफ़ सफ़ाई होती थी और यूजली शिव विद्यार्थी आके कुछ पूछते ही थे घर यहाँ के बारे में कैसा लगता है क्या करते हो पूरे दिन पढ़ाई क्या होती है स्कूल तो दिखता नहीं है वो तो उनके साथ बात करके भी काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ मैं बता पा जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी मुझे कि लोग भी थोड़ा समझ पा रहे थे तो ये सब काफ़ी अच्छा लगा और मैं सोच चूँ अगली बार परिचय में बैठ पाऊँ ऐसा तो मुझे कहना है नमस्ते आँ... ये मेरा पहला शिविर था और शिविर के साथ साथ मैंने थोड़ा सर्विंग का काम भी किया मतलब मैं कुछ ना कुछ करना चाहती थी ऐसे कोई काम या वगैरह तो मैं सर्विंग करती थी तो सब लोग जनरली सब लोग को लगा कि मैं यहीं के रहने वाली हूँ क्योंकि मैं सबके साथ बात करती थी सबके साथ रहती थी तो उन्हें लगा कि मैं यहीं के रहने वाली हूँ वो पूछे थे तुम कितने साल से यहाँ पे हो <laughs> तो मैं बोलती थी मैं भी आपके जैसे शिविर आती हूँ <laughs> और आ, मुझे शिविर तो बहुत अच्छा लगा हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखती थी और आ, मतलब ट्राई करती थी कि मैं अपना पर्पस सही में समझूँ क्या करना है मैं हमारी उपयोगिता को समझूँ और आ, इन जनरल मुझे कुछ बार आ, ऐसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कभी गुस्सा आ जाता है पर मुझे इस बार कभी गुस्सा आया ही नहीं मतलब ऐसे ही मैं सबके साथ थी और ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ और मैं बस ये अप्लाई करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में और जिस मैंने बी अ बेटर पर्सन इन लाइफ हाँ मैं परसों जाने वाली हूँ और मैं जल्दी वापस आऊँगी सबको नमस्ते ये शिविर मेरा और सफीना के संबंध के लिए एक बहुत अच्छा शिविर साबित हुआ इस शिविर में पूरे सात दिन में हम दोनों बहुत ना के बराबर बात की बात बिल्कुल नहीं की है <laughs> हाँ लेकिन फिर भी मैं ये देखा कि इस बार वो निष्ठा में मेरे से बहुत आगे चली गई तो प्रेरणा के स्रोत बनी रही सातों दिन मेरे लिए तो जब भी मैं थोड़ा आराम करने जाता था तो मेरे को सफीना का काम दिखता था तो मेरे को लगता था कि मैं भी काम करूं करके और इससे ये भी मन बना कि घर के सारे काम में मैं थोड़ा सा हाथ पर मारा पहले नहीं मारता था जो और आ, ये भी देखा कि सफीना जब बच्चों को डांस सिखा रही थी तो इस बार उसने काफ़ी मेरा भी ख्याल रखा फ़ोन कर करके मेरे को बुला रही थी मतलब मैं तो काफ़ी ठीक लगा मतलब हर जगह पे यह शिविर मेरे लिए इस संबंध के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ और ओवरऑल देखिए तो हम सब के लिए मेरे को लगा कि हम जैसे भैया बोल ही रहे थे कि हम ए, एक और अधिक ऑर्गेनाइज्ड और, और अधिक आ, आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए और उसकी खुशहाली लग रही थी आ, हम लोग जो परिवार में हम लोग वो अपने कमरे में करीब कितने नौ लोग एक साथ रहते थे सात दिन तो हाँ तो चार लोग ऊपर सोते थे और पांच लोग नीचे सोते थे तो उसका बहुत मज़ा आया मतलब वो क्योंकि वो मुस्लिम फैमिली थी तो लोगों को सब वहीं सोते थे एक साथ हम लोग तो अच्छा लगा मतलब और उन लोग जब तक थे तो बहुत आ, मतलब पूरा काम धाम भी मतलब ऐसा लगा कि शुरू में उन लोगों को लाने से कुछ काम बढ़ेगा तो नहीं लेकिन और आसान हो गया उन्होंने पूरा सारा काम घर का वो अपनी जिम्मेदारी में ले लिए थे तो हम देख रहे कि जितना हम अपने तरफ़ से सहूलियत देते हैं तो और आसान हो जाता है सब काम इसको हम, हम मतलब हम करके भी देखें और सफीना शुरू में मैं बिना पूछे हालाँकि उनको बुला लिया था थोड़ा हिचकिचारा था लेकिन सफ़ीना आते ही और उन लोग को बढ़िया अच्छा मतलब और वो तो सब चीज़ों में मैंने देखा कि मेरा और सफीना का और बेहतर हुआ इतना सारा बढ़िया धन्यवाद नमस्ते यहाँ शिविर में तो कुछ जवाबदारी थी नहीं बाकी जिगलू में जरूर था पिन तो मिल जाता था नहीं मिलता तो मैं बुलवा लेता था कि आन दो दाल बापले बढ़ने में कोई तो आ जाओ <laughs> तो बढ़िया रिया वहा पाइप फिटिंग का काम चल रहा था बस और क्या बहुत नमस्ते सभी को इस बार शिविर के साथ इन्वॉल्वमेंट केबल गोष्ठी में रहा बाकी एक हाथ दो बार कुछ टाइम मिला तो आया था तो इस बार ये फीलिंग हुआ कि मैचोरिटी मतलब जो लोग आ रहे हैं वो डेफिनेटली एक आगे के लेवल पर हर शिविर में ऐसा लग ही रहा है तो उससे लगता है कि काफ़ी मतलब तीव्रता बढ़ी है लोग उत्तर ढूँढी रहे हैं बाकी दिन भर तो खेती में लगे रहते थे क्योंकि कोई बच्चे थे नहीं तो रामेश्वर भैया का तो वो जो रस्से पर चलते हैं ना ऐसा आड़ी डंडी लेके पानी का काम चल रहा था देखो अभी भी सो ही रहे शायद <laughs> और सोनू भैया तीन चार लोग थे हम लोग तो खेती पर सुन रहे थे सुनते सुनते काम चल रहा था बाकी बढ़िया रहा आ, घर में जब जब भी आना होता था तब स्वाति के साथ मतलब स्वाति के सामने पेशेंस लगे रहते थे, थे उनका भी काफ़ी मेहनत हुआ इस बार और कुल मिला काफ़ी अच्छा रहा सभी को नमस्ते मैं थोड़ा अपने से नया डिश सोच रहा हूँ उसको बताना चाहूँगा आप लोग को सुना तो उसमें वैसे ही डिज़ाइन बोलने का सोचा पर उसको चेंज कर रहा हूँ अपने से ध्यान रहा, रहा है कि मुझे इस बार की सफलता इस तरीके से देखने को मन कर रहा था कि कितने परिवार इस बार जुड़ेंगे इस शिविर के बाद और मुझे सुनने में आया कि कुछ परिवार जुड़ ही रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुआ अपने अंदर से कि ये हम लोग की शायद सफलता के रूप में है और और पर्सनली सफलता ये लगा कि जितना ज़्यादा समझने के अवसर मुझे मिल जाए तो अध्ययन शिविर ज्वाइन कर रहा हूँ ये मुझे मौका मिल रहा है ये मुझे फिर से अच्छा लगा कि इस तरीके से व्यवस्था बन रही कि काम भी व्यवहार भी सारा चीज़ बन पा रहा है तीसरा चीज़ मैं घर में था तो कुछ ऐसा सोचा ही था जल्दी आ जाऊँ लेकिन नहीं आ पाया लेकिन फिर भी अपने स्तर पर मैंने जो कर सकता था किया तो इस बार मुझे व्हाट्सएप में स्टेटस डालना बहुत अच्छा लगा अपने तरफ से जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें सारे एक्टिविटीज़ के स्टेटस बहुत प्राउड फील हुआ और उससे काफ़ी लोग इससे नए तरीके से इंटरेक्ट भी किए मुझसे और मुझे ऐसे एक प्लेटफॉर्म भी बन पाया कि आने वाले लोग इस कारण क्यूरियस क्यूरियस वे कि क्या है कैसा है कुछ लोगों ने सुने भी जो शिविर नहीं किए थे तो उन्होंने सुने और अच्छा है ऐसा भी दिए हालाँकि रेडियो को मैं सुन रहा था बीच बीच में टेक्निकल इशूज़ आते थे तो मेरा मोबाइल का इशू है नेट का इशू है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको हैंडल करेंगे सोचते हैं और काफ़ी अच्छा रहा और बहुत ज़बरदस्त हो रहा है एकदम मेरी आंखें चमक रही रहे ऐसा मुझे अपने आप में लगता है थैंक <laughs> यू सभी को नमस्ते ये मेरा तीसरा परिचय शिविर है और यहाँ पर मैं पहली बार आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर सबको एक साथ ऐसे रहते हैं देख के और बहुत दो बार जो शिविर सुने थे उससे बहुत सारी बातें मन में आ गई थी लेकिन कहीं पर वो क्लियर नहीं हुई थी तो यहाँ पर आकर के वो बातें भी क्लियर हुई और बहुत सारी नई चीज़ें भी जानने को मिली अभी और लगता है कि और समझना बाकी है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर सबसे मिलके और आज मैंने किचन में भी काम किया सबके साथ मिल तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी आगे के लिए सोचा है कि विकल्प और अध्ययन शिविर करना चाहूँगी ताकि और ज़्यादा समझ सकूँ और बीच बीच में यहाँ आकर के और मतलब देखना चाहूँगी सबको साथ में रह के थैंक यू इस शिविर में हम लोगों ने कुछ ज़िम्मेदारियाँ और कुछ भागीदारी अपनी तय करी थी तो उसमें सर्विंग में मेरी एक भागीदारी थी जिसमें सुबह शाम या शाम को नहीं तो सुबह तो रेगुलरली दोपहर तो में मैंने सर्विंग किया और एक चीज़ जो बहुत मज़ा है कि सर्विंग के सारे बर्तन उन बहुत सारे निकलते थे उसको मैंने रेगुलरली धोया तो एक दिन सिर्फ मैं बट भारी कॉन्फिडेंस बढ़ा क्योंकि वो एकदम खेल जैसा लगता था अर्षद भाई और कोई एक को मैं पकड़ के किसी को भी उनके साथ में धोती थी एंड वी वो टॉक तो काफ़ी मज़ा आता था और एक एक और अच्छी चीज़ हुई कि गोष्ठियाँ मुझे इस बार पनिशमेंट ऐसी नहीं लगी जो शिविर वाली होती हैं and I could like happily uh, interact with the people तो so, उसके पीछे का जो vision रहा होगा लोगों आप लोगों का जो तय करा होगा आपने कि भाई गोश् क्यों होनी चाहिए वो पहली बार मुझे थोड़ा थोड़ा झलकी में दिखा and uh, uh, जिन भी लोगों के जो questions आ रहे थे और जो uh, वो लोग बात रख रहे थे उसको I could at times see कि वो लोग कहाँ से रख रहे हैं because uh, मैं भी ऐसे सोचती थी और उसमें कुछ चेंज आया है मेरे अंदर उन कुछ चीज़ों को तो वो काफ़ी साफ साफ दिखाई देता था, था तो उनको आ, मतलब उनको रश करने का जो हमें पहले फीलिंग होता है ना कि आप गलत बोल रहे हो यू नो ये सुनो ये सही है तो वो वाला प्रेशर नहीं था इस बार तो काफ़ी मज़े आए मुझे और आ, स्पेशली जो आ, आ, युवा गोष्ठी हुई उसमें भी जो भी बच्चे लोगों के क्वेश्चन थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और आ, हर बार जब क्वेश्चन आता था तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं कुछ बोलूँ बट उसके पहले ऐसा लगता था कि मुझे इसके बारे में अभी क्या समझ में आए तो वो क्रॉस uh, क्वेश्चन करने वाली चीज़ बहुत अच्छी रही और uh, मेरी वेलकम टीम में uh, I, मैंने जिम्मेदारी ली थी तो बहुत बार मैं सर्विंग वैन इन सब चीज़ों में बिजी थी और सुबह बेकरी रहती थी तो वो सारा हम लोग कंटिन्यू किए तो उसमें भाई लोगों ने, ने बहुत अच्छा काम किया तो मतलब एट टाइम्स मुझे पता ही नहीं होता था, था कि इनको वो बोल दिया तो वो लोग कर देते थे बहुत अच्छे से तो स्नेहल थी बहुत सारे बच्चे थे सो दे डिड अ वेरी गुड जॉब और um, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आई फील लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम आई गुड इन्वॉल्व आई आई लाइक रियली गॉट इन्वॉल्व इन द शिविर तो काफ़ी बढ़िया रहा Uh, जैसे कि स्वामी जी ने ऑलरेडी मेंशन कर ही दिया है आई डोंट नो पहली बार मेरा ध्यान गया है या फिर ये पहली बार ऐसा हुआ है दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एंटायर शिविर फेल्ट लाइक अ रियली स्मूथ फंक्शनिंग मशीनरी और सब लोग जो डिपार्टमेंट डिवाइड करने के पीछे शायद आप लोग का जो उद्देश्य था वो भी क्लियर दिखा और हम लोगों को जो फोर फ्रंट लाने का मोटिव था कि नहीं विज्ञान ग्रुप इस बार लीड uh, लेगा उसका भी मोटिव क्लियरली दिखाई दिया क्योंकि एग्जीक्यूशन uh, पार्ट पे तो अभी भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लूप थे जो कि बेटर हो ही सकते हैं और बहुत सारी थ्रेड्स को साथ में लेके चलना है वो भी क्लियरली uh, दिख रहा है बट जो पात्रता विकास वाली बात है वो टच uh, करी कि वंस वी टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी तब हमको ज़्यादा समझ में आता है कि यू you नो know, क्या क्या और ज़रूरत है अभी अपग्रेड uh, करने की तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट टू शिविर तो अध्ययन और uh, विकल्प दोनों में आई वुड लाइक टू डू द सेम थिंग एंड डू इट बेटर और प्लानिंग में प्लानिंग वाले पार्ट में विनोद चाचा जी के साथ प्रांजल भैया के साथ इंटरेक्शन करने का एक अच्छा मौका मिला तो आठ नौ घंटे हम लोग स्क्रीन के सामने बैठे थे एंड वी वर डिसाइडिंग किसको कहाँ रखना है और वो पूरी एक्सरसाइज अपने आप में इट वाज अ लॉट ऑफ फन एंड जो मैंने पहले बोला था इस शिविर के पहले कि हमने क्या क्या एडिशन सोचे अपनी तरफ से तो वो लगवाने वाला काम और सारे जहाँ पे जितने भी घर हैं उनमें कौन कौन रुकने वाला है वो वाला काम तो इवन दो बाय द थर्ड डे इट वाज़ टोटली हैप रिजल्ट जहाँ पे जिनके नाम है ऐसा श्योर मान के चलो वहाँ पे वो नहीं रुके हैं बट एटलीस्ट uh, uh, हम हमने ट्राई किया और वो लग गया तो uh, उससे कॉन्फिडेंस मिला कि इस तरीके से और ऑर्गेनाइज़ हम कर सकते हैं सेकेंडली विवेक ग्रुप के बच्चों के साथ अच्छा इंट्रेक्शन हुआ आयुषा के साथ स्नेहल के साथ आकाश के साथ एंड आई थिंक रजिस्ट्रेशन वेलकम और uh, हाउसकीपिंग टीम के बीच में जो सिंक था दैट वॉज रियली नाइस उसकी वजह से ही जितना स्मूथ हो पाया वो हो पाया मतलब मेरे एरिया ऑफ वर्क में बाकी जगह भी बहुत ही स्मूथ था मतलब मुझे दिखता था गोनू दीदी रात में एकदम थकी हारी चल रही हैं लेकिन फिर भी वो भी गद्दा पहुंचाने जा रही हैं कहीं पर तो या लाइक एज अ फैमिली एंड एज अ कम्युनिटी आई कुड सी दैट यू आर फंक्शनिंग रियली वेल और दाड़कियाँ ना लगाने वाला डिसीजन भी कितना ज़्यादा उत्साह पैदा कर रहा था किचन वालों में वो अच्छा लगा और जैसे पलक ने बोला बर्तन एक दिन मैंने भी धोए उनके साथ तो इट वाज एक्चुअली वेरी पिशपॉश मतलब यूजुअली अगर किसी की प्लेट्स आ जाती हैं तो बोल प्लेट कैसे आ गई लोग धुल के नहीं गए बट वो लिख हाँ चलो ठीक है वॉट एवर तो धोके साइड में कर दी तो Uh, वो पता चला कि ह्यूमन पोटेंशियल बड़ी चीज़ है समझ में आ जाए एक बार तो काम इतना मुद्दा नहीं रहता एंड बेकरी ऑल्सो सुबह तो हम नहीं उठ पाते थे एज नीत चाची ऑलरेडी नोज तो रूटीन हमारा थोड़ा मैजप रहा बट स्टिल जिस दिन समझ में आता था कि नहीं हम हमको ब्रेड की ज़रूरत है और अभी लोड पड़ रहा है चाची पर ज़्यादा तो हमको बनानी चाहिए तो हम तो में जाके बना देते थे बिना खिच खिच करें दैट वॉज ऑल्सो नाइस तो थोड़ा थोड़ा वी डिड ऑफ़ एवरी बट आई थिंक स्टार्टिंग में जितना मेरा उत्साह है जितना इन्वॉलमेंट था वो थोड़ा थोड़ा फेड आउट करा क्लूजन जो है आई थिंक बेटर ऑन इट द नेक्स्ट थैंक यू कुछ कहना चाह रहे बोलो। रहे? Uh, दो चीजें बहुत uh, जो पहले भी हुई थी और फिर से री हुई एक तो इंटरेक्शन uh, दो तीन uh, लोगों से बहुत अच्छे से हुआ दिल्ली से जो परिवार के यंगस्टर आए हुए हैं वो कुछ अलग विचार से कुछ बैगेज लेके आए हुए हैं कानपुर से एक वरिष्ठ दंपति आए हुए थे उनसे काफ़ी इंटरेक्शंस हुए और इंदौर के ग्रुप से इंटरेक्शंस हुए तो उन इंटरेक्शंस में ये बात फिर से एक बार री हुई कि ये जो भी बात है ये पूरी मानव जाति के लिए है ये यूनिवर्सल बात है और एवरी डे जो एक हर एक दिन जो पास हुआ उसके बाद उन लोगों के जो ऑब्ज़रवेशंस थे उन लोगों की जो एनर्जी थी वो उसमें जो चेंजेस थे वो रिमार्केबल थे तो वो सब देखे और दूसरी तरफ ये था कि ऐसा चला मन में कि किसी समय ये अजय भाई ने शुरू किया होगा और उस समय अजय भाई और वर्षा दीदी एक अकेले रहे होंगे इस पूरे कार्यक्रम में और परिचय शिविर मतलब उस समय सेंटर में ये होंगे पर साथ में कोई कोई लोग और पार्टिसिपेट करते होंगे ऑर्गेनाइजेशन में और आज के दिन बहुत बड़ा एक ग्रुप था जो कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ में शामिल था और वो सारी एक्टिविटीज़ में बहुत रोचक ढंग से काम कर रहे थे बहुत मस्ती से काम कर रहे थे तो वो जो समझने समझाने का पूरा काम है वो बहुत खुशहाली का काम है ये बिल्कुल क्लियर था काम करते में भी हम लोग किचन में काम कर रहे थे या कहीं भी काम कर रहे थे तो हमेशा कोई ना कोई साथ अवेलेबल था चाहे वो कोई छोटी चीज़ हो या कोई बड़ी चीज़ हो किचन में गर्मी में कोई पानी पिलाने की ज़रूरत हो या कोई बड़ा बर्तन धोने की ज़रूरत हो तो हमेशा साथ अवेलेबल था और वो बहुत मस्ती से अवेलेबल था तो ये ये भी फिर से देखने को मिला धन्यवाद नमस्ते सभी को आ, पिछले छह आठ महीने से बहुत सारा डिस्कनेक्ट बना हुआ था और इस बार आके जो है आ, मेरे को अच्छा फील इसलिए हो रहा है कि हम चार लोग एटलीस्ट काफी समय से मतलब इकट्ठे यहाँ पे रह नहीं पा रहे थे कभी मधुर है तो मैं नहीं हूँ कभी साँची है मैं हूँ और कृष्णा जी भी नहीं है तो अभी चारों लोग अपन साथ में और पूरे उत्सव में जो सात दिन रहा उसमें शामिल हो पाए उसकी बड़ी खुशहाली है और बड़ा कनेक्टेड फील कर रहा हूँ इसीलिए मैंने मन बनाया था कि कुछ दिन आ, मतलब जब, जब, जब टाइम मिलेगा तो थोड़ा बैठ के शिविर में सुनेंगे भी तो उससे काफ़ी कनेक्शन को रिकनेक्ट करने में जो है वो प्लग इन करने में हेल्प हुई तो अब बहुत दिन बाद ऐसा लग रहा है हाँ भैया अपने घर में रह रहे हैं थोड़ा आराम से तो ऐसा अच्छा अच्छा अपने में फील हो रहा है बस इस बार शिविर में जो एक भाग देखने को मिला कि पहले शिविर लोगों के लिए सूचना से काफ़ी एक्साइटमेंट होता था कि ये परमाणु है जीवन है इसमें क्रिया है ये सब बात होती थी काफ़ी लोग एक्साइटेड होते थे अब उसके आगे बढ़ गया यहाँ का शिविर अब लोगों के पास ऑप्शन खत्म हो गए कि उसको व्यवहार में कैसे आ सकता है वो भैया भाषा में पूरी तरह यहाँ रख देते हैं और एक सम्मिलित प्रयास से हम उसको आचरण के रूप में यहाँ दिखा पाते हैं तो ये एक अच्छी सफलता है जिससे कि इंदौर वाला ग्रुप बोल रहा था जमा क्या बोल रहे थे जमा जमा होना पड़ेगा मतलब लोगों को कम्युनिकेट हो रहा है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है एकदम जल्दी समझ में आ जा रहा लोगों को बाकी फिर उनका स्वतंत्रता है कि वो आए ना आए तो ये शिविर से जो उम्मीद हो सकता है मैक्सिमम वो काफ़ी मतलब अच्छे से कम्युनिकेट हुआ दूसरा काम में देखेंगे तो अच्छा दूसरा ये हुआ कि इंदौर का एक बड़ा ग्रुप यहाँ पे आया जिसकी हमको बहुत ज़रूरत थी कि यहाँ पे एक रूट खुले काफ़ी सारे लोग हमारे से जुड़ें जिससे कि हमारा समाधान समृद्धि वाला दोनों काम ठीक से हो और तीसरा भाग ये हुआ कि सभी जनरेशन के लोग हम लोग ज्ञान विवेक विज्ञान प्रमाण अलाइंड हो काम किए तो वो एक लगा कि कुछ काम कर ही नहीं रहे मतलब इतना हल्का हो गया हर चीज़ तो वो एक अलाइनमेंट बहुत अच्छा दिखा है शिविर में पहली बार आ, ये तो गए बार शिविर में भी ऐसा दिख रहा था कि जितना अपने को ज़्यादा जिम्मेदारी आ रहा है उतना अपना परिवार एक एक रूपता में दिखता हुआ और इस बार भी और अच्छे से हुआ अ तो इसके लिए तो मन में कृतज्ञता बनता है कि हम एक बड़े परिवार में रह रहे हैं दूसरा ये जो दोस्त आया उसका क्वेरी बहुत रहता था तो उसके लिए अपना भी थोड़ा ध्यान रहता था कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है फिर रात को बैठते थे बातें होती रहती रहती और इस बार फर्स्ट टाइम ये हुआ कि मेरे को एक गोष्ठी में थोड़ा जिम्मेदारी के साथ बैठा मैं तो उसमें तो बड़ा अच्छा लगा एक तो मैंने गोष्ठी को अपना छोटा परिवार के तहत उसमें बातचीत चालू की हमने कि भाई हम एक छोटा परिवार हैं जो भी है बाकी तो जहाँ पे मैं रुकता था एक तो उसको क्वेश्चन बनवा लेता था कि भाई ये क्वेश्चन कल कर लेना है और जहाँ पे मेरे को लगता था कि उनको हम बोलें कि भाई नहीं आप विकल्प में आओ इसको और क्लियर होने वाला है या फिर अध्ययन में आओ तो ये जो अपना उन का एक्सेप्टेंस भी बहुत अच्छा रहता था और उनके साथ एक बढ़िया चला तो ये गोष्ठी वाला कार्यक्रम भी बढ़िया रहा और अपने साथ जो जिम्मेदारियाँ आए उसको भी लेने में खुशहाली हुई और और एक बार कि परिवार बड़ा परिवार का एक जो फीलिंग्स इस बार थोड़ा ज़्यादा महसूस हुआ इस बार जो विज्ञान ग्रुप ने जो लीड ली उसको देख के काफ़ी अच्छा लगा उनमें काफ़ी फ्रेशनेस थी और कई चीज़ काफ़ी अच्छी तरह कर पा रहे थे तो ये देख के प्रेरणा मिली कि काफ़ी अच्छी तरह भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं जिस हिसाब से सात दिन का शिविर रहा वो भी ऐसा लगा कि कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया मतलब तो बहुत आराम से ऐसा लगा कि हर जगह हम लोग काम कर पा रहे थे किचन में स्पेशली जब रोटी वाला भाग देख रहे देखने को मिला तो काफ़ी प्रेरणा मिल रही थी कि ये काफ़ी कठिन काम है लेकिन खुशहाली के साथ हो रहा है तो वो भी एक अच्छा लगा विनीमई में जब जब प्रिपरेशन वाला पार्ट था तो मुझे ये लग रहा था कि बहुत अंदाज़ा नहीं था मुझे कि प्रिपरेशन कितनी करनी होगी कितना पैकिंग होगा कितने लोग आएंगे कैसे होगा टीम कितनी है पर मैं देखा कि आराम से हो पाया महिमा दीदी शुभांगी दीदी बबीता दीदी इन सबके सपोर्ट से डे बाई डे पैकिंग हो रही थी और उसके साथ कुछ प्रिपरेशन हम करके जो अपना जो सेल करना था वो कर पा रहे थे हम लोग और कुछ ये भी लग रहा था कि जैसे मन में ख्याल आ रहे थे कि जैसे नीचे सभागृह में हम 110 120 लोग टाइटली बैठ रहे थे और यहाँ पर 300 लोग कितनी आराम से यहाँ हम बैठ पा रहे थे और सभी लोगों को शिविर इतने अच्छे से पहुँचा पा रहे थे तो इस ऑडिटोरियम का भी जो अपना एक उपलब्धि है ये भी दिख रहा था और जब पैकिंग कर रहा था तो जैसे महिमा दीदी ने बताया कि पैकिंग हो रहा था और साथ में ये लग रहा था कि अजय भाई सुनाते रहे और पैकिंग होती रहे और चाहिए क्या ज़िंदगी में तो काफ़ी मज़ा आ रहा था नमस्ते सभी को मैं आखिर के दो तीन दिन था सिर्फ तो किचन में भागीदारी दे पाया अच्छा रहा मज़ा आया और बाकी इस बार घर से आया हु तो थोड़ा अलग कुछ लेके लेके आया ले मतलब कुछ अलग दिमाग बना के आया हो तो ऐसा कुछ भी काम कर रहा था तो ऐसा पेट भरने के पेट ही नहीं भर रहा था तो ऐसा कमी महसूस हो रही थी हर जगह पे तो है कुछ पर है। आ, मैं भी दो दो दिन ही लास्ट का तीन दिन ही अटेंड कर पाया वैसे ये था कि लगातार एक साल से बहुत ज़्यादा प्रयास पूरे समझने में ही जा रहा था तो पूरा फोकस समझने में था जो थोड़ा सा भी बीच में रिलीफ लिया उससे थोड़ा ये मोड खुला कि उसको जो समझे थोड़ा सा व्यक्त भी होना है तो हल्का सा समझाने पर बहुत सारी चीज़ लिंक्ड हुई और बाकी यहाँ पर आके फिर मेरे को लगा कि जैसे ही मैं एंटर किया तो मेरे को एक महीने पहले जो यहाँ पे जैसा चल रहा था और जैसे ही मैं आ, स, आ, तीसरे चौथे दिन जब यहाँ पहुँचा फिर देखा इतनी अच्छे से सिस्टम सब अलाइंट हो गई है तो मैं कोई स्पेस नहीं दिख रहा था मैं कहाँ घुसूँ अब कि सभी लोग इतने सही से अब सेट थे तो मैं तीन दिन कुछ काम ही नहीं किया क्योंकि मुझको समझ ही नहीं आया मैं बीच में कहाँ घुस जाऊँ <laughs> तो तीन दिन मैं और दोस्त जिसके साथ आए थे उसी के साथ अध्ययन भी लगा हुआ था ओवरऑल बहुत अच्छा रहा सभी को नमस्ते आ, अभी तक जैसा दर्शन को एक ही मतलब स्थान के हिसाब से देखूँ तो वहाँ से ही सुनता आया था दर्शन को अभी यहाँ पे आके सुना तो वो एक और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि सार्वदेशिक वाला जो पक्ष है कि कहीं भी दर्शन को सुन रहे हैं और लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं तो हर जगह उतनी ही लेवल पर एकप्ट हो रहे हैं और खास करके देखा कि युवा जो है और जुड़ते जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है पहले लगता था कि ये युवा के कब जुड़ेंगे कैसे जुड़ेंगे लेकिन हर जगह अलग अलग शिविरों में देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि युवा जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये देख के धन्यवाद नमस्ते सभी को मैं मैं सुन रहा था आपको <laughs> एक मिनट <laughs> मैं मैं इधर से चला गया और ये तो शुरू होने वाला था है ना वो इच्छा भी नहीं था लेकिन पहुँचा उधर और हर वक्त सुनते सुनते ही मैं आपने को संभाला नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना तो ये समाधान सर्वोत्म की समाधान और हमारा जो लक्ष्य है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था उसी के इर्द गिर्द हर घूमता रहता हूँ ऑफिस में बैठा रहता हूँ कभी गाता नहीं हूँ अब अभी किसी रूम में और इधर उधर भटकता नहीं हूँ जो भूत के तरह है ना तो उसी हिसाब से थोड़ा शांत रह के मैं काट के फिर आ गया है न अभी आगे अध्ययन करूँगा नमस्ते सभी को जो परिचय शिविर था परिचय शिविर मैंने पूरा लगभग अटेंड किया परिचय शिविर में मुख्य एकदम एक, एक नेचुरल फ्लो था भैया का और सुख को लेकर के पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ और सुख समाधान से और बार बार भैया जो है ना उस बात को उपयोगिता पर लेकर के आते थे वो पॉइंट बहुत ही बढ़िया रहता था तो एक लोगों को सुख और उपयोगिता और समाधान ये बात समझ में आ रहा था और इसके साथ जो भी हम गलती कर रहे हैं ठीक है तो क्या क्या गलती हो रही है और गलती में किस प्रकार से हम सारे लोग अनेक हैं और एकमत होना कैसे जरूरी है सत्य क्या है इस पर काफ़ी अच्छा चर्चा हुई मेरे उपलब्धि अगर मैं उस पर देखूं तो क्योंकि मेरे को मानव बनना है तो मानव बनने के लिए ऑलरेडी मतलब धीरता वीरता और उदारता को एक अलग तरीके से समझ रखा था तो न्यायपूर्व जीने से दृढ़ता जो धीरता है वो पार्ट पर थोड़ा ज़्यादा फोकस गया फिर सबको इको अगर हम न्याय दिलाएंगे तो किस तरीके से वीरता पर जाएंगे वो भी समझ में आया उदारता में वही न्याय मतलब समझ जब हमारी अच्छी होगी मतलब सब सही समझेंगे अगर चीज़ों को और संबंध में अगर हम निर्वाह कर पाएंगे तो अपने तनमन धन का सदुपयोग करते हुए किस तरीके से हम इस चीज को ले जा पाएंगे यहाँ पर एक फोकस गया कि मानव बनना है तो क्या करना है और रही बात गोष्ठी की इस बार फर्स्ट टाइम मैं ऐसे गोष्ठी में पार्टिसिपेट किया सबसे पहले दिन गोष्ठी में जब पार्टिसिपेट किया तो मैं ये देख पा रहा था कि हर व्यक्ति एक दूसरे से बात करने के लिए एग्रिड है और कुछ लोग ऑलरेडी सिविर करके आए हुए तो वो अपने में चालू हो जाते थे कुछ एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक एक रूट कॉज एक पॉइंट मेरे को समझ में आया जिसको मैं भैया से भी डिस्कस किया था दूसरे दिन कि जब तक हमसे लोगों का संबंध नहीं बनता मतलब सुनने वाला जो संबंध नहीं बनता तब तक व्यक्ति सुनना नहीं चाहता अगर हमको वो सुनेगा तब जब हमारा समझ अगर उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा सही है थोड़ा पूर्ण है तो हमको किस तरीके से इस बात को समझना है वो बात थोड़ा विश्वासपूर्वक वो चीज़ आना चाहिए ये चीज़ वहाँ पर दिखाई दिया गोष्ठी एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है लोगों के बारे में मतलब क्या चीज़ चल रहा है उनका क्या डिसीजन हो रहा है और उस दिन एटलीस्ट उस पॉइंट पर क्या है समझ आने के लिए ये बात ज़रूर लोग बोलते थे कि इसका उत्तर आप तीसरे दिन में देंगे आप पांचवे दिन में देंगे क्योंकि वो टॉपिक्स हमको थोड़ा पता रहता था तो बता पाते थे पर उसके बावजूद भी लोगों के अंदर कि नहीं अभी तुरंत मिल जाए अभी तुरंत मिल जाए तो पहले दिन गोष्ठी में कुछ और जो ऑलरेडी पहले से किए हुए वो बताने का प्रयास किए पर उसका कोई औचित नहीं निकला तो दूसरे दिन से उसे बैलेंस कर दिए तो वो चीज़ ठीक रहा बाकी सारा चीज़ गोष्ठी में बहुत सारा पॉइंट सीखने के लिए मिला एक दो तीन चार ऐसा कुछ गिनाते जाऊँगा तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे इसके बाद एक दिन हिमांशु भैया ने मेरे को मौर, मतलब मॉर्निंग पे आफ्टरनून पर बोला कि एक दिन वैन पर भी जाना है तो उस दिन वैन पे गया तो बहुत कुछ लर्निंग था मैं ये देख पाया है कि लोग अब जो है वैन की तरफ पूरा मन बना कर रखे हुए और टाइम से आने आना चाहते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जो एकदम डिमांड पर है ही तो हमको जब ऑलरेडी हम एक मार्केट बनाए हुए मतलब मार्केट इन देंस मार्केट को ख़त्म करने के लिए जब हम ये काम को कर रहे पर उसके बावजूद भी मतलब जब लोगों के अंदर इस बात को समझने के लिए है तो हमको वहाँ तक जाना चाहिए पहुँचना चाहिए बात समझ में आया हाँ उस दिन छोटा सा एक में से चूक हुआ था कि मैं जो भी गोष्ठी वाले थे उनको मैं बता नहीं पाया था पर प्रफुल्ल भैया सामने से सा आकर के गोष्ठी लिए वो चीज़ आने के बाद मैं देखा दूसरे दिन गोष्ठी पे गया तो काम बराबर हो गया और हाँ एक पॉइंट ये था कि नीतू दीदी ने मेरे को आ, मतलब ऐसा सोचा कि एंकरिंग के लिए दे मैं वैसे लाइफ में सेकेंड टाइम ही एंकरिंग किया पर जिन्होंने भी ऐसा निर्णय लिया मैं स्वयं से फिर जिम्मेदारी लिया तो मैंने लाइफ के अंदर मैं लगभग आठ नए पंक्तियाँ लिखा समाधान और समृद्धि और इन सारे चीज़ों को लेकर लगभग डेढ़ घंटा मैं अपने आप के साथ बैठ करके सोच रहा था कि यार ऐसे तो क्या कुछ बोलें जिस पर मतलब कार्य किया जाए तो उसमें एक अच्छा हुआ तो ये बात भी समझ में आया कि कल्पनाशीलता को अगर हम मतलब नियोजित करते किसी अच्छे कार्य के लिए तो ऑटोमेटिकली कल्पना मतलब उसे एक सही ट्रैक मिलता है उस दिशा पर हम सोच पाते यहाँ तक प्रकाश गया और एंकरिंग करने के बावजूद भी कुछ कमियां तो वहां पर बिल्कुल थी कुछ नहीं बहुत कुछ था तो उसमें हम किस प्रकार से एक टीम को लेकर काम करें वहां पर फिर प्रांजल भाई और अभिषेक भाई जी ने लाइनअप करने के लिए बहुत सारा मदद किया सारे लोग फिर हम सुचारू रूप से ये सारा कुछ कर लिए ओवरऑल हर जगह जाने के लिए मिलता था और जो भी प्रश्न होता था तो मैं लंच टाइम में भैया से पूछ लेता था, था कि कहाँ पर कैसे करना है तो उसमें बहुत ही बढ़िया हुआ लास्ट पॉइंट कि जो हम लोगों का पर्पज़ है मतलब जो यहाँ का पर्पज़ दिखाई देता है कि परिचय सिविर क्यों कंडक्ट करवाना उसके पीछे मतलब सही समझ लोगों तक पहुँचे और समाज के अंदर सुख व्यक्ति स्वयं में भी रहे और समाज में भी ये बात जाए तो संपूर्ण भारत देश से यहाँ पर जो लोग आए थे ये देखने को मिला प्राय प्राय कि फर्स्ट दो दिन के अंदर उनकी जिज्ञासा की लेवल बढ़ा और ऑटोमेटिकली लास्ट में वो चीज़ों को समझ कर गए और इस ये चीज़ बताता है कि ऑलरेडी वो आने वाले समय में अध्ययन पर आएंगे और जैसे भैया ऑलरेडी एक बात को बोल रहे थे कि ये भी यहाँ पर जमा हो गया राइट तो वो वाला बात तो उनमें चल ही रहा था पर उनके अंदर बहुत ही इस बात को लेकर स्वीकार है ऐसा देख पा रहा हूँ ठीक है थैंक यू सभी को नमस्कार इस बार बहुत समय था तो सब देखता रहा कि चल क्या रहा है ये मेरे साथ एक अच्छी घटना घटी पानी टीम ने काफ़ी मेहनत की पता भी नहीं चलने देते थे कि रात को कितने बजे जाते थे कितने बजे आते थे तो लगभग सभी टीम का एक्टिवनेस तो दिखा और बड़े व्यवस्थित ढंग से जैसे बहुत दो तीन साल पहले से मन था कि कोई आदमी आए तो उसके बैट पर उसकी पट्टी चिपकी होनी चाहिए कि उसको सोना कहाँ ये लगभग चार साल पहले से हम लोग बात करते थे तो वो घटित हुआ बड़ा अच्छा लगा मैं अपने घर की पट्टियाँ मैं खुद अपने हाथ से बड़े खुशहाली से चिपकाया और बताया कि देखो हमारी पट्टियाँ चिपकी हुई है उनको भी देख के बहुत खुशी हुई किचन में काफ़ी विश्वास बढ़ा रमेश भैया के साथ मेरी बात हो रही थी कि भैया रोटी आप संभाल लेना सब्जी और दाल तो मैं संभाल लूँगा दो दिन में संजय दीदी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से देखा लेकिन ये भी देखा कि एस काम नहीं करती है ऐसे ज़्यादा लोग होते हैं तो बहुत एस ओ पी काम नहीं करता है जो आवश्यकता है उसके प्लस लेके चलना चाहिए ये बहुत बढ़िया रहा और आ, ये भी एक अच्छी बात रही कि इस बार इंदौर का जो टीम है उनसे काफ़ी इंट्रेक्शन हुआ काफ़ी सारे प्रश्न रहते थे पर मुझे एक अच्छी बात भी लगी कई बार लोग पाँचवें छठवें सातवें दिन तक प्रश्न बना के रख पाते थे पूरे नहीं होते थे लगभग वो काम दो तीन दिन नहीं हो गया वो बहुत आगे का सोचने लगते थे कि इसके बाद ये करेंगे इसके बाद ये करेंगे हम कहते थे सात दिन तो सुने यार वो तीसरे चौथे दिन से योजना बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये एक अच्छा एक इंडिकेशन है जो अपने आप में भी मुझे काफ़ी उत्साह दिया नया जो टीम जो विज्ञान ग्रुप ने जिम्मेदारी लिया वो बड़ा अद्भुत लगा बड़े जिम्मेदारी सर, बड़े पेशेंस के साथ और बड़े नियमितता के साथ उन्होंने किया ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी सभी को नमस्कार इस समय शिविर में तो बैठना नहीं हुआ उतना मन भी नहीं था इस समय शिविर करने का लेकिन एक दो सेशन में बैठ पाया था और इस शिविर के दौरान किचन में भागीदारी थी और किचन में एक रोटी बनाने का मैंने रेगुलर काम किया है उसमें बेलने का काम हर रोज हुआ और सब्जियाँ काटने का काम था उसके साथ किचन के साथ दूध और दही का भी कॉम्बिनेशन बिठाना एक बड़ा काम था तो इसमें दिगिशा दीदी के प्लानिंग से मैं ठीक से चल पाया तो वो ठीक से हो गया उसमें कोई दिक्कत नहीं आई दूसरा गोष्ठी में भी रेगुलर गया एक दिन नहीं जा पाया तो गोष्ठी में जैसे रिजल्ट आते थे वैसे ही आए क्योंकि पहले एक दो दिन तो बहुत ही इधर उधर चलता है सबका मानसिकता फिर सात दिन में तो ठीक से सेट हो ही जाता है सभी शिविरों में ऐसे देखा लेकिन यहाँ पे एक अलग बात अपने को देखने को मिलती है कि लोग जीने को लेके इसको अप्लाई कैसे करें इस पर ज़्यादा सवाल करते हैं तो ये उत्तर देने में मज़ा भी आता है लेकिन और हम हमको भी योग्यता बढ़ाने की आवश्यकता कि बताने में जो लॉजिक की आवश्यकता है और जीने में जो पारदर्शिता या स्पष्टता की आवश्यकता है वो यहाँ पर महसूस होती है तो योग्यता बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया अवसर है गोष्ठी में बाकी तो बढ़िया रहा सबको नमस्कार वैसे मैं आने से पहले तो इतना क्या हुआ क्या हुआ आने से पहले इतना हो गया था क्लियर कि इस बार शिविर में इधर नहीं रहूंगा उधर किसी कार्यक्रम में कुछ भागीदारी होगी लेकिन उसको मैंने स्वैच्छिक मोड में रखा था फिर लेकिन आते ही एक शब्द सुन लिया था बी डी एल तो इतना तो क्लियर था कि डी और एल में से थोड़ा कुछ समय दे सकता हूं बी वाला तो रोज़ छूटेगा ही तो डी और एल वाले हिस्से में कुछ किया आखिरी के दो दिन कुछ सेशन में बैठा दो तीन सेशन में तो अलग अलग सेक्शन में छोटे छोड़ छोटे काम किए सबके साथ मिलके और अ, मतलब, मतलब परिवार के बहुत सारे लोगों के साथ मैंने मिलके काम किया ज़्यादा बातचीत उस तरह से ज़्यादात नहीं हुई लेकिन साथ मिलके काम करने का एक जो इन्वॉलमेंट वाला जो डिज़ाइन था उसके साथ थोड़ा जुड़ने का एक अवसर मिला शुरुआती अवसर मिला उसको मैंने उसका मजा लिया और सबका सहयोग मिला इसके धन्यवाद बढ़िया रहा बहुत किचन में जो बोलते हैं कि आगे की पीढ़ी आगे तो जो बोलते हैं कि आगे की आ, आगे की पीढ़ी ही रहेगी उसका इस बार प्रमाण दिखा काफी अच्छी व्यवस्था विज्ञान लोगों ने की थी जो पिछली बार जो परिचय शिविर हुआ था उससे मेरे को लगता काफी अच्छी व्यवस्था थी दूसरा गोष्ठी में मैं एकदम टाइम पे तो नहीं जा पाता था क्योंकि इधर किचन में देर हो जाती थी तो, तो मतलब काफ़ी अच्छे प्रश्न रहते थे उनके व्यवहारिक प्रश्न करते थे और कल भी जब यहाँ बैठे थे तो ऐसा लगा कि काफ़ी व्यवहारिक प्रश्न उन्होंने किए तीसरा काफ़ी लोगों के साथ इस बार काम करने का अवसर प्राप्त हुआ तो ऐसा उससे समझ में आया कि अभी अपने ऊपर भी काफ़ी काम करना है ये मेरे को ध्यान में आया सभी को तो नमस्ते हाँ। इस बार पानी का जिम्मेदारी था तो वो तो लेता ही है पर इस बार नर्मदा का पानी कम से कम 80 परसेंट चला 20 परसेंट तो दूसरा तीन मिला था गंगा जमुना सरस्वती वो कभी नर्मदा का नहीं आता तो वो हो जाता उसमें तो सुबह पांच बजे से तो दस बजे तक लाइट जाती तो उसी में रहा तो काफी अच्छा रहा कुछ थकान महसूस तो नहीं हुई जैसे जब भी जहां पे जरूरत रहती है ऐसा चलता ही रहता मेरा ध्यान इधर ही रहता कि कहां से कुछ होता है मैं इधर घूमता रहता यहां से चौपाल की टंकी से तो कुएं के आसपास लगभग ऐसे चलता रहा तो ठीक रहा जहां भी कमी मतलब जैसे मैं महसूस क्यों कि जहां भी खत्म होता कोई मैसेज करता कोई वहां चला जाता मैं ध्यान रखता कि किसने वाल पलटा है क्या करा तो मैं उस वहीं से करना था तो फिर सब मतलब पूछते कि से पलटाना है वाल या कुछ है तो वो काफी सेटिंग रहा मामला तो शांति अब हम मीनाक्षी को सुनेंगे बहुत बढ़िया रहा किचन में सबका उत्साह बहुत जोरों का था और दिशा ने जिस तरीके से पूरा वो संभाला वो बहुत बढ़िया था दिशा का उत्साह भी और उसके साथ जो पूरी टीम थी उसका पूरा उत्साह बहुत जोरदार था इसके साथ जो भतीजा आया हुआ है उसके साथ दिन भर इस पूछने का होता था कि आज क्या सुना और क्या क्या बताया भैया ने तो जिस तरह से बताता था फिर वो जो क्वेश्चन करता था तो मुझे लगता था कि वो जो पूछ रहे हैं मैं पूरा उसको जवाब दे पा रही हूँ कि नहीं तो देती थी और फिर अगले दिन उसे प्रशांत भैया से या रवि भैया से वेरीफ़ाई करती थी कि जो मैंने उसे बताया वो सही है या उसमें कुछ छूट गया है मुझसे तो वो भी एक बढ़िया रहा कि उससे अपने आप में एक जो कमी थी वो पूरी हुई और उससे और आगे का रास्ता बना योग्यता बढ़ी और बस बढ़िया इस बार तो मैक्सिमम टाइम खेत में रहना हुआ लेकिन फिर भी गोष्ठी में काफ़ी बढ़िया रहा कंटिन्यू रह पाए एक दो दिन नहीं हुआ खास से विज्ञान ग्रुप और बाकी टीम ने जो जिस तरह का कोऑर्डिनेशन था वो जोरदार था मतलब क्लीनिंग फर्स्ट डे टू लास्ट डे बहुत ही जोरदार थी मतलब लगा नहीं कि ऐसा कुछ बीच में हुआ और फूडिंग स्टॉल्स पे भी काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन था कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं दिख रही थी और मैं देख रहा था कि गोष्ठियों में खास तौर से भले लोगों से इंटरेक्शन नहीं होता कम हो रहा था लेकिन चलते फिरते लोगों से थोड़ी थोड़ी बात होती है तो फाइनली वो भी आपको ये दे वो भी ये ऑब्जर्व कर ही रहे हैं कि आप किस खुशहाली से लगे हो आदमी का जो फोकस वही रहता है कि यहाँ जो रह रहे हैं लोग उनकी स्थिति क्या है वो किस तरह से किसी एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं तो ऐसा एक ऑब्जर्वेशन गया और गोस्ों में जितने भी लोग थे उनके साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी रही कनेक्टिविटी बन पाई उनके साथ में कुछ बातचीत हो पाई बढ़िया से ओवरऑल बढ़िया रहा बस एक एक सुझाव है कि जिस तरह जो भी हमारे एक बड़े प्रोग्राम्स इतने जो भी होता है शिविर उसमें कोई ना कोई बड़ा प्रोग्राम हो ही जाता है जैसा कि मैंने पहले भी कहा ही था तो म्यूज़िकल प्रोग्राम्स में अगर हम जो गीत हैं उनकी स्क्रीनिंग कर पाएँ तो वो और अच्छा होगा क्योंकि क्योंकि लोग नए आते हैं तो वो कुछ ना कुछ बहुत बार ऐसे ही ले जाते हैं तो स्क्रीनिंग शायद इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक सुझाव है उसको और देखा जाए बाकि तो ओवरऑल सभी को नमस्कार काफ़ी लंबे समय बाद में ये सिविल करने का दोबारा अवसर मिला और इस बार मैंने महसूस मैं किया कि पूरी फैमिली के साथ में बहुत ही अच्छा जुड़ाव रहा ख़ासतौर से हिमांशु भैया प्रशांत भैया सोनू भैया से सबसे जो है बहुत ही अच्छा जुड़ाव रहा रवि भैया से भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा और शिविर से जो है बहुत सारी नई पड़ते नई पाते जो है, वो खुल के स्पष्ट हुई है और प्रयोजन के लिए जो है स्पष्टता बढ़ती जा रही है और विवेक ग्रुप जो जैसलमेर गया था इस कारण जो है ख्याति दीदी मधुर दीदी और रमेश भैया से रामेंद्र भैया से बहुत ही अच्छे संबंध बने और पूरे विवेक ग्रुप से अच्छा लगा यहाँ आने के बाद में उनसे संबंध और गहरे हुए उनसे और अच्छी बातचीत हुई और जिस भी व्यक्ति से बात होती पता चलता कि सभी जो है सबकी स्थिति जो है वो गति की तरफ है बहुत अच्छा लग रहा है और हर किसी से भी सुनने को जो है बहुत अच्छा लग रहा है और पीछे पिछले शिविर से इस शिविर के बीच में विचार चल रहा था कि परिवार को इस दिशा में कैसे लेके जाए मैं खुद तो बड़ा कुछ समझ में आया लेकिन वो कैसे जिए उसको और परिवार को कैसे इस दिशा में लेके जाएँ तो परिवार में भी स्वीकृति बनी पिछला जो शिविर है वो अजय का अगर सरदार श्रम में एक बार हुआ था तो पूरे परिवार को करवाया था श्रीमती जी को बड़ी ज़बरदस्ती से पकड़ के बिठाया था तो पाँच दिन तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया छठे दिन थोड़ा थोड़ा समझ में आया सातवें दिन ख़त्म हो गया था तो उनका जिज्ञासा था कि शिविर हो तो इस बार उनको बहुत अच्छी स्वीकृति बन गई थी जी तो और इनके सपोर्ट के कारण जो है ये और भैया से लगातार बात चल रही और ये डिसीजन हुआ कि हार्दिक बेटा जी जो है वो एमसीवी के परिवार की फैमिली में हम शिफ्ट करेंगे और आगे की जो जो है बाबा जी के लक्ष्य के प्रति जो है समर्पित होते हुए फैमिली इस दिशा में आगे बढ़ेगी धन्यवाद सबको नमस्ते आ, बहुत ही बढ़िया रहा मतलब देखने को मिला कि हम सब परिवार वाले जो है एक ही लक्ष्य से जुड़े हैं बार बार दिखाई दे रहा था कि हमारा लक्ष्य एक है और ये भी दिखा कि जहाँ जहाँ भागीदारी रही जैसे किचन में और बच्चों के शिविर में और विनिमय केंद्र में तो हर जगह ये दिखा कि जब हमारा मन मन लगता है तो हमारा तन भी लगता ही है और जब मन थकता है तब तन थकता है तन वैसे थकता नहीं है कभी तो एकदम शरीर के क्षमता को भी मतलब दिखाई दे रही थी कि हम कितना कर पा रहे हैं और कितना हम क्षमताओं को हम बचा बचा के कर रहे ये भी दिखाई दे रहा था तो बहुत ही अच्छा लगा और शिविर तो शिविर मैंने नहीं किया इस बार और बाकी ठीक ही रहा